देहाय दक्षिणा मूर्त नमः नम शांति शांति <coughs> ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलास आश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर आयोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें आज हम लोग अष्टादश दिवस में अपराहिका सत्र में छो के उपनिषद विचार करते हैं अष्टम अध्याय में यह बात कहा गया जो यह ब्रह्म है शरीर यह शरीर में हृदय पुंडरिका इसी हृदय हुदर, कुंडरिका में यह दहरा आकाश दहरा आकाश का अर्थ यह ब्रह्म उसे ब्रह्म का जो आत्मत्व अनुभव कर लेता है उसका सभी लोक में कामचार अर्थात सब सर्वत्र इसका स्वातंत्र्य इसका संकल्प कहीं भी और प्रतिहत नहीं होता है जो इच्छा करता है वो सब उसको प्राप्त हो जाते हैं क्यों बाहर में जो पदार्थ है वो सब हृदय में ही है केवल संकल्प मात्र से वो सबका वो अनुभव कर लेता है आगे यम यम अभिकामो भवति यं कामं कामयते समुतिष्ठति तेन यम महीयते यम यम समत्तिषति तेनाली महीं यदेशन जो स्थान प्रदेश को वो इच्छा करता है यम काम कामयते जो काम पदार्थको तो चाहता है समुतिष्ठति सम समुतिषति वो केवल इसका संकल्प मात्र से प्राप्त तो हो जाता है उपस्थित तो हो जाते हैं क्यों कहते हैं सत्य संकल्प है जो यह अनुभव कर लिया कि ब्रह्म वो हम ही है इसी प्रकार के जो अनुभव कर लिया जो काम काम करेगा इच्छा करेगा काम अर्थात इच्छा जो इच्छा करेगा वो सब इच्छा का जो विषय है वो पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे यम कामम कामयते प्रथमे कामम विषय आगे कामयते इच्छाम करोति जिस विषय को चाहता है वो उपस्थित हो जाता है क्यों हो जाता है आगे उसके लिए कारण कहते हैं तई तो में सत्या काम अनृतापिधान सत्या सताम अनधानमो यो ही अस इत प्रेत प्रेति न तम यह दर्शनाय लभते ते इमें सत्या काम अनिधाना जो अज्ञानी है जो यह दहरा आकाश को जानता नहीं दहरा आकाश ब्रह्म है वो मैं ही हूँ इस प्रकार की जो नहीं जानता है उसका जा वो जो सत्या काम सत्या अर्थात उसका हृदय में होने वाले वो सब कामा कामा अर्थात तो जो काम्य पदार्थ बाहर है ऐसा वो सोच रहा है बाहर पदार्थ को इच्छा करता है किंतु वस्तुता तो ये सब अपने हृदय में ही है अनृता पिधाना हृदय तो में ही है किंतु अज्ञानी होने से कहते हैं कि के अनृता पिधाना वो सब अच्छा देता है उसको उसका अनुभव नहीं हो रहा है तेसम सत्यानम सताम अनृतम अपि अपिधानम वो उसका हृदय में विद्यमान है अपने में ही वो सब पदार्थ विद्यमान है होने पर भी अनम अपिधानम अनृतम अर्थात बाह्य विषय में इच्छा होने से चित्त जो बहिर्मुख होता है और अंदर में वो सब चीज़ को अनुभव नहीं कर पाता है स्थूल पदार्थ में अधिक महत्वबुद्धि होने से ये स्थूल पदार्थ से ही प्राप्त होगा ये सुख इत्यादि इसलिए वो बाहर में ही पदार्थों को एकत्र करने में उसका महत्वबुद्धि रहता है इसलिए हृदय में ये पदार्थ विद्यमान होने पर भी कहते हैं कि अनृता पिधाना अर्थात अनृत अन आच्छादित अनृत अर्थात वही है कि बाहर विषय में सत्य बुद्धि है वो वास्तविक बाहर पदार्थ सब मिथ्या ही है किंतु उसमें सत्य बुद्धि करता है बुद्धि बाहर हो जाना बाहर का पदार्थ अनृत्त है मिथ्या है उसी मिथ्या पदार्थ के द्वारा उसका हृदय में जो विद्यमान है वो आच्छादित हो गए तात्पर्य है कि जैसा कह सकते हैं यह पार्श्व में देव है और यह पार्श्व में कुछ अयोग्य दृश्य है अयोग्य दृश्य को देखते रहने से देव विग्रह जैसे आच्छादित हो गए अपिधानम का शब्द का यहाँ वही अर्थ है विषय में आसक्त हो जाने से हृदय में जो विद्यमान है वो सब अपिधान आच्छादित हो गए अपिधानम यो यो ही अश्य इत प्रति जो जो इस प्रकार के अभिद्वान का अज्ञानी का अश्य अश्य अर्थात ये अज्ञानिका इत प्रीति यहाँ से जो मर कर जाता है अज्ञानिका जो पुत्र मित्र पिता माता कोई है यहाँ से जो मर कर के जाता है न तब तो यह दर्शन आय लभते यद्यपि वो सब अपने हृदय में विद्यमान है फिर भी बाह्य विषय में उसको महत्व बुद्धि रहने से अपने हृदय में वो सबको अनुभवन नहीं कर पाता है किंतु जो विद्वान सत्य संकल्प होने से पूर्व में कह दिया गया था। जिस विषय की इच्छा करेगा वो पदार्थ उसको उपलब्ध हो जाएंगे उनका दर्शन करके वो तृप्त होता है आनंद को प्राप्त करता है किंतु जो अज्ञानी है उसका भी हृदय में वो पदार्थ विद्यमान है किंतु बाह्य विषय में आसक्त होने से हृदय में इसको अनुभव नहीं कर पाता है इसलिए कहा गया कि अनृत अपिधान अनृत्य अथा बाह्य पदार्थ उसके द्वारा चित्त आकर्षित तो हो गया तो हृदयस्थ पदार्थों को अनुभव नहीं कर पाता है होने पर भी विद्यमान उपस्थित नहीं होते हैं अथ ये च चाहिए जीवा ये च प्रेता ये अन्यद यछ न लभते न लर्व तद गिंदते अतः ही एते, अत्र अ सत्या काम काम अन्य पिधान तद्यपि हिरण्य निधि निहित अक्षेत्रा उपरी उपारी उपरी सचर तो नींदेयुर एवमें एवो इवा प्रजा अहरहर्गछंत एतम् ब्रह्मलोकं न विंदंतन नहि प्रत्यूढ़ा अथ ये च में अज्ञाओं के लिए कहा गया यद्यपि उनके हृदय में सारे पदार्थ विद्यमान है संकल्प अगर एकाग्र चित्त हो बाहर विषय से अगर चित्त निवृत्त हो करके उनको अनुभव करने का उद्यम करे तो हृदय में विद्यमान है अनुभव हो जाता किंतु बाहर पदार्थ अनुत पदार्थ उसमें आसक्त हो जाने से अनुभव नहीं कर पाता अथ अथ अर्थात तो पूर्व से विपरीत जो है पूर्व में था अविद्वान उससे विपरीत जो हो जाएंगे विद्वान सत्य संकल्प वाले कहते अश जीवा ये प्रेता जो अभी यहाँ जीवित अवस्था में है पुत्र भ्राता माता पिता इत्यादि अथवा जो मर भी गए हैं यद अन्य कोई पदार्थ भी इष्ट पदार्थ इच्छन तो अर्थात तो, इच्छा करते हुए बाह्य न लभते तो उसका इच्छन न लभते बाहर में वो सब पदार्थों को प्राप्त नहीं करता अभी ये तो सत्य संकल्प ज्ञानी है और उसका कोई जीवित है अथवा कोई मृत है अथवा कोई अन्य पदार्थ है उसको इच्छन चाहता हुआ बाहर में उपलब्ध नहीं कर पाता है किंतु सर्वम यद अत्र गत्वा बिंदते जब हृदय में उसका अन्वेषण करेगा सब वो अनुभव कर लेगा तात्पर्य हुआ कि जो भी विद्यमान है अथवा जो मर गए हैं सोचेगा कि ऐसा अच्छा वो तो सामने में पदार्थ नहीं है कहते हैं बाहर में उसको ऐसे अनुभव कर नहीं पाएगा किंतु जब हृदय का उस हृदय में उसका अन्वेषण करेगा उनका अनुभव कर लेगा क्यों कहते हैं सत्य संकल्प सब हृदय में ही विद्यमान है वो अनुभव कर लेगा अत्र अश्य ए ते सत्या कामा अनिता तो जो सत्याम उसका हृदय में ये सब विद्यमान है तो बाहर में खोजने से नहीं मिलेगा हृदय में जब वो चिंतन करता है वो सब को अनुभव कर लेगा दृष्टांत तो देते हैं तद्यथापि तो हिरण्य निधि निहितम तो कहीं मिट्टी के अंदर गाड़ करके रखा गया कोई हिरण्य निधि कोई आदि संपत्ति अक्षेत्रज्ञा जो नहीं जानता है जैसे कहा गया अभी अविद्वान हृदय में विद्यमान है किंतु खोज नहीं पा रहा है क्यों बाहर पदार्थ में आ सकता है जो विद्वान बाहर में मिला नहीं अंदर में चला गया और मिल गया तो क्यों उसको पता है कि अंदर में मिल जाएगा इसलिए दृष्टांत तो देते हैं जो सुवर्ण इत्यादि कहीं मिट्टी में गाड़ करके रखा गया अ क्षेत्र ज्ञा जिनको पता नहीं किस जागह में गाड़ा गया वो ऊपरी ऊपरी संचरण तूर ऊपर चलते हैं खोजते हैं कहते न बिंदे अंदर में जमीन के अंदर में गाड़ा गया और ऊपर ऊपर खोजेंगे मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो एवं एवं एब इमाह सर्वाहा प्रजा इसी प्रकार की यह सब जो प्रजा प्रजा अर्थात तो प्राणी ये ऊपर ऊपर सब क्यों खोजते हैं कहते हैं ऊपर में प्रकाश है ना ऐसा कहानी कहीं सुने थे कि एक बूढ़ी माता जी और बाहर में अर्थात ये जो रोड का लाइट है उसमें लाइट दिखता है तो रास्ता में वो खोजती है कुछ मतलब खोजते वास्ते भी नहीं उसका कमर झुक गया है तो चलती है ऐसे झुक करके एक व्यक्ति आकर के पूछता है माता जी क्या खोजते हो <laughs> तो वो कहते है कहती है कि ये सुइट हो कहीं गिर गया मैं खोजता हूँ पूछता है अच्छा वो मदद करने के लिए ये सुइट कहाँ गिर गया ना घर में गिर गया <laughs> तो यहाँ क्यों खोजते हैं ना यहाँ लाइट है ना घर में लाइट नहीं है इसी प्रकार के शास्त्र कहता शास्त्र कहता है कि ये हृदय में उपलब्ध होता है ये बाहर में खोजने से मिलेगा नहीं तो बाहर में क्यों खोजते हैं कहते हैं हमारे पास वही साधन है ना हमारा चक्षु हमारा अंतकरण ये बाहर में खोजने के लिए समर्थ है अब अंदर में खोज नहीं पाते हैं इसलिए सुई तो गिरा घर में और खोजते हम रास्ता में क्यों कहते हैं हमारे पास साधन है रास्ता के लिए साधन है बाहर जगत में पदार्थों को खोजना कहते हैं कि ये संसारियों का पास साधन है अंदर में जाना कहते हैं कि साधन नहीं है इसी प्रकार की अवस्था है अक्षेत्र ज्ञा ऊपरी ऊपरी संचरणतः पता नहीं है कि एक अंदर में गाड़ा गया है इसलिए अंदर ऊपर ऊपर खोजते हैं न बिंदेयू मिलता नहीं इसी प्रकार की एवं एव इम सर्वा प्रजा अहरहर ग्य ब्रह्मलोक न विंदती प्रतिदिन यह प्रजा उसी सदब्रह्म के साथ एक होते हैं ब्रह्मलोक समानाधिकरण है सता सौम्य तदा संपन्नोंवती ष्ठाध्याय में देखे थे सुषुप्ति समय में हर प्रजा हर प्राणी उसी परमात्मा के साथ एक होता है न बिन्दंती फिर भी उनको ज्ञान नहीं होता है कि हम सद्ब्रह्म के साथ एक हुए क्यों कहते अनृत नहीं प्रत्यूढ़ा प्रत्यूढ़ा अच्छादितता है किसके द्वारा अनृत अनृत था बाह्य पदार्थ और बाह्य पदार्थ विषय के इच्छा ये सबसे जब आच्छादित रहते हैं जब सुसुप्ति में एक होते हैं कहते हैं वो पता नहीं रहता उस समय में पता नहीं रहता किंतु जिसको ये तत्व का निश्चय है वो जानता है कि हम तो सुसुप्त अवस्था में उसी के साथ एक होते हैं उसको ज्ञात तो है और जिसको ये तत्व पता नहीं है क्यों पता नहीं तत्व कहते हैं कि अनृत एन बाह्य विषय में आसक्त है बाह्य विषय में आसक्त होने से आत्मतत्व का ग्रहण नहीं होता है और सुसुप्ति अवस्था में हम उसी के साथ एक होते हैं ये भी ज्ञान नहीं रहता है नहीं होता है तो अन्य नहीं प्रत्यूढ़ा तो अर्थात जो जंतुओं का ये जो प्राणियों का ये दुष्ट स्थिति कहते हैं श्रुति इसके लिए खेद करती है अर्थात दुख मिश्रित आक्रोश कैसे सब अज्ञान में आच्छादित हो करके जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख का अन्वेषण करते हैं स वेश आत्मा हृद तस्तव नि निरुक्त हृदय तस्मा हृदय अहर हर वित स्वर्ग लोकमेति स वस आत्मा हृदय यह जो आत्मा है वह हृदय में ही उपलब्ध है हृदयमय जो कहा गया हृदयपुंडी का प्रथम मंत्र में कहा गया आत्मा वही जो आकाश ब्रह्म हृदयमयी है तरुक्त निरुक्त निर्वचनम निर्वचनम अर्थात हृदय ये शब्द का निर्वचन करने से आत्मा को ही कहता है कैसे कहते हैं हृदय अयम इति हृदय हृदय अयम सप्तमी समास होगा तो हृदय अयम हृदय कहने से कहते हैं कि यह प्रातिपदिक हो जाएगा आगे हृदय हृदय आगे अयम मिल करके हृदय कहते हैं हृदय अयम हृदय में ही वो है इसलिए आत्मा हृदय तस्माद हृदय तस्मा एवं विद अहर अहर हृदय स्वर्गम लोकम एति जो इस प्रकार के जानता है कि हृदय में ही ये आत्मा विद्यमान है वो प्रतिदिन सुषुप्ति समय में यह हृदय में जाता है अर्थात तो यह आत्मा के साथ एक होता है चाहे जानता है चाहे नहीं जानता है जगत का सभी पदार्थ ब्रह्म है नहीं है जो लोग सुनते हैं उपनिषद तो परोक्ष रूप से अगर ज्ञान भी है तो भी कहते हैं जगत का सभी पदार्थ ज्ञान ब्रह्म है और जो कभी सुना नहीं के सर्वम ख लो एकदम ब्रह्म तो वो मानेगा नहीं किंतु जगत ब्रह्म रूप है तो वो अज्ञानी के लिए भी जगत ब्रह्म रूप है वास्तव में है किंतु उसका उसका ज्ञान नहीं है कुछ कुछ किसी पदार्थ अगर विद्यमान है उसका हमको ज्ञान हो अथवा नहीं हो पदार्थ की सत्ता तो है ही इसी प्रकार के जो यह महावाक्य से आचार्य शास्त्र उपदेश से अनुभव कर लिया कि आत्मतत्व को और मैं ही हूँ और हृदय में इसका अनुभव होता है कोई जब ये वाक्य सुनता है कि अहर अहर प्रजा ब्रह्म गमयती तो प्रतिदिन यह प्राणी सब ब्रह्मों के साथ और सुसुप्ति समय में एक होते हैं जिसको पता है यो तो तो वो तो कहता है हाँ एक होते हैं ब्रह्मों के साथ और जिसको पता नहीं है क्या वो भी सुसुपति समय में ब्रह्मों के साथ एक होता है चाहे पता हो चाहे ना हो पता नहीं ये स्थान का नाम ऋषिकेश है कोई आके इधर उतर गया और एक को पता है तो दोनों ही ऋषिकेश में रहते हैं नहीं रहते हैं रहते हैं इसी प्रकार की क्यों ये लोग नहीं जानते हैं कहते हैं अन्य न ही प्रत्युढ़ अज्ञान से आच्छादित है यह सुषुप्ति अवस्था में जो एक होता है सदब्रह्म के साथ इसको बताते हैं आगे अथ यह ऐसा सम्प्रसादो अस्मात्राज समुत्थाय परम ज्योतिरूप सम्पद्य स्वयन रूपेण अभिनष्पद्यत आत्मेति ऐस आत्मे होंवा च एकदमृत अभय ब्रह्मेति त्रम्हण नाम सत्यमी अथ यसाद संप्रसाद अर्थत सम्य प्रसिद्ति अस्मता में संप्रसाद सुसुप्तेवस्था तो यह संप्रसाद अर्थ सुसुप्तपुरषकों संप्रसाद कह जाता है इस अवस्था में जो साम प्रसिद्ती प्रसन्नता को प्राप्त करता है किस अवस्था में सुसुप्त काल में अन्य अवस्था में भी प्रसाद कभी सुख होता है किंतु सुसुप्त अवस्था में जो सुख हो उसको सम प्रसाद कह दिया जाता है क्यों सुसुप्त अवस्था में इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण होते हैं नहीं होते हैं जब इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण नहीं होते हैं तो विषय ग्रहण होकर के जो कभी पाप दुख कष्ट इत्यादि आ जाना है वो सब नहीं आते हैं वो सब त्याग हो जाता है इसलिए इसको संप्रसाद कहा जाता है संप्रसाद ज्ञानी के लिए होगा ना अज्ञानियों के लिए होगा सभी के लिए होगा होने पर भी जो वास्तविक ज्ञानी है वो जानता है कि उस समय में हम ये शरीर से अलग होकर के ब्रह्म के साथ एक होते हैं इसको मंत्र कहता है अथवा यह ऐसा संप्रसाद हो अस्मात् शरीरत् इस शरीर से उठकर के उठकर करके अर्थात तादात में छोड़ करके परम ज्योतिर् उपसंपद्य परम ज्योति अर्थात जो आत्मज्योति जो सदब्रह्म उसके साथ एक हो करके कहते हैं जब परमात्मा के साथ एक होगा सुसुति में ये शरीर वाला मन वाला होकर के होगा नहीं होगा तो कहते हैं अपना जो वास्तव स्वरूप उस रूप से होगा ये उपाधि सब रह जाएंगे उपाधि को छोड़ करके ब्रह्म के साथ एक होगा स्वयं रूपेण कहते हैं कि स्वयं रूपेण न तो देह बतुन ये प्राणियों का दो रूप है एक तो जागरण स्वप्न में मैं देह वाला हूँ और दूसरा स्वरूप है जो कि सुसुप्त अवस्था में तो यहाँ कहा जाता है स्वयं रूपेण अर्थात तो सुसुप्त अवस्था में देह रूपेण नहीं देह रूप को त्याग करके समुत्थाय शब्द का अर्थ देह से तादात हटा करके अपना स्वरूप से अभिनिष्प्य थे ये सब उपाधि को छोड़ करके अपना स्वरूप से परम ज्योति के साथ ब्रह्म के साथ एक हो जाता है ऐसा आत्मा इति हो उच यही आत्मा है एक तद अमृतम अभयम एतद, एतद ब्रह्म ये अमृत है यही अभय है अमृत अर्थात अविनाशी है अभय अर्थात ओ स्थिति से द्वितीय है नहीं भिन्न त भय होने का निमित्त ही नहीं है एतद् तद ब्रह्म ये तस्व एतः ब्रह्मणों नाम सत्यम ये जो दोहरा आकाश हुआ जिसके साथ सुसुप्ति समय में एक होता है उसका नाम हुआ सत्यम पहले आत्मा का नाम कहता है हृदय हृदय अयम हृदय अभी कहते हैं कि वो ब्रह्म का नाम सत्यम इस अष्टम अध्याय में उपासना का बात भी कहा जाता है क्योंकि ष्ठ सप्तम अध्याय से जिसको ज्ञान नहीं हो गया है उनके लिए यह कहा गया था सगुण कथन होगा ताकि चित्त एकाग्रह करने के लिए तानि तावाईमा त्रीणी अक्षराणी स तियमित तद यत्स तदमृतम अथ यम अथ यद यम उभय यति त यद अनेन उहे यच्छति तस्माद अहर व एवं विद स्वर्गम लोकम एति तानि ह एतानि त्रीणी अक्षराणी ये जो सत्यम शब्द हुआ ब्रह्म का नाम इसमें तीन अक्षर हैं एक हो गया स एक हो गया ती और एक हो गया इम ये जो ती है उसका ईकार उच्चारण के लिए ये केवल लघु में नहीं है कि ती कार उच्चारणार्थ ई कार उच्चारणार्थ ऐसे नहीं हैं यहां है कहते यहाँ भी ई कार ये केवल अनुबंध है उच्चारण के लिए एक हो गया स और ती का इ कार अनुबंध हो गया तो क्या बच जाएगा वहाँ त ती का इ कार चला गया और आगे रह गया यम तो स आगे तकार आगे यम मिल करके सत्यम इस प्रकार के हो गया स ती यम इति तद् यत् सत तद् अमृतम स तद यद सत।, सत में यहाँ का लिए सकार लेना है ये भी तकार अनुबंध है जो सकार है वो अमृत हुआ अथ ती ती में भी तकार है इकार अनुबंध है तन्मर्त्यम तभी स अर्थ मिल करके यहाँ तक सत आ गया सत में स हो गया अमृत अविनाशी त हो गया अविनाशी मर्त्य अभी ये जो स और तकार रहा ये दोनों को कहते हैं कि नियमन करेगा कौन कहते यम यम में इसमें धातु है यम धातु नियमन करने का अर्थ में तो यम तेन उभय यछति वो यम वो दोनों को नियमन करता है अर्थात स और तकार ये दोनों का नियमन करता है यम यद अनेन उभय उभे यछति यम क्योंकि यह यम इसी के द्वारा ही स और त तो ये दोनों नियंत्रित होते हैं स हो गया सद और त तो हो गया असद अनृत मर्तिया ये दोनों नियमित तो होते हैं यम के द्वारा इसी प्रकार के जो जानता है अहर अहर एवं एवंवित स्वर्गम लोकम एति प्रतिदिन वो स्वर्ग लोक था सुषुप्त काल में हम वही सत्य ब्रह्म के साथ एक होते हैं इस प्रकार की इसको निश्चित है निश्चय है इस प्रकार की जो उपासना करता है तो इसको आगे चित्त शुद्ध होकर के जाता है ये उपासना के लिए कहा जा रहा है ब्रह्मा का नाम है सत्यम सत्य का अर्थ इस प्रकार की जानना है इसका चिंतन अथ य आत्मा स सेधतिरेशा लोकाना असमभेदाय नईतम सेतुम अहोरात्र अहोरात्रे तर न जरा न मृत्यु न शोक न सुकृत न दुष्कृत सर्व पापम अतो अतिवर्तनते अपहत पाप्मा ब्रह्म लोक अथ य आत्मा स यह जो आत्मा है वो सेतु सेतु अर्थात तो मर्यादारक्षा करने वाले पदार्थों को सेतु कहा जाता है जैसे कहते हैं कि नदी का सेतु अथवा कोई समुद्र में सेतु कहते हैं सेतु अर्थात बंद कहते हैं मर्यादा के अंदर जो रखता है वो विधृति विधृति अर्थात सब जिसके द्वारा धारित तो हो करके रहते हैं जो सबको धारण करता है उसको विधृति कहा जाता है यह आत्मा ही विधृति है विधृति क्या धारण करता है कहते हैं वर्णाश्रम क्रिया कारक फल जिसका जो कर्म तद अनुसार फल देना ये सब परमात्मा ही करते हैं इसलिए परमात्मा को विधृति कहा गया परमात्मा विधृति सभी का धारण करते हैं सेतु सबको अपने मर्यादा में रखते हैं क्यों करते हैं कहते हैं लोका नाम असंभेदा अगर मर्यादा नहीं रहेगा तो ये लोक सभेदन हो जाएगा अर्थात ये लोग नष्ट हो जाएगा वर्णाश्रम धर्म कर्म कर्म का फल ये सब का नियम रक्षा करने वाले परमात्मा ही है सेतुम न तरतह यह जो परमात्मा रूप का सेतु हुआ इसको अहोरात्र दिन रात दिन रात इसको स्पर्श नहीं करेंगे जो अज्ञानी है मर्त्य है वो मरेगा मरेगा तो मरेगा तो उससे पहले उसका जरा अवस्था आएगा और किसी को नहीं आया लोग बातें <laughs> तो ये जो मरने के लिए दिशा में चलेगा कहते हैं धीरे धीरे चलेगा प्रतिदिन प्रति रात होकर के उसका आयु कक्षिण करेगा तो अज्ञानी ये अहोरात्र दिन रात को पार नहीं कर पाते अर्थात दिन रात उनको प्रतिदिन स्पर्श करता है स्पर्श करके कहता है कि और एक दिन चला गया किंतु तो ज्ञानी को ये दिन रात ऐसे स्पर्श नहीं कर पाएंगे तो दिन रात आकर के ज्ञानी को कहेंगे आपको और एक दिन चला गया कहते जिसका जाता है उसका है वो हमारा जो वास्तव हम जो वास्तव रूप है उसको ये स्पर्श नहीं कर पाएगा ये शरीर को स्पर्श करेगा अहोरात्र जैसे अज्ञानियों को स्पर्श करते हैं अर्थात तो उसका शरीर को विपरिणाम करके धीरे धीरे अपक्ष कराते हैं इसी प्रकार की यह आत्मा जो कि ज्ञानी जानता है अपना वास्तविक स्वरूप उसको यह दिन रात स्पर्श नहीं करते हैं और न जरा न मृत्यु न शोक न सुकृतम न दुष्कृतम यह आत्मतत्व तो तो को कुछ भी चीज स्पर्श नहीं करेगा जरा मृत्यु ये स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर का और शोक सूक्ष्म शरीर का और ये सुकृत पुण्य दुष्कृत पाप पुण्य पाप ये सब कौन सा शरीर में रहेंगे ये भी सूक्ष्म शरीर में आत्मतत्व के साथ ये सब का संबंध नहीं है और ज्ञानी जानता है कि हम तो वास्तव में वही चित्त तत्व है सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते थे यह हाँ आत्मतत्व को कोई पाप स्पर्श नहीं करेंगे इसलिए अपहत पापमा कोई पाप का स्पर्श नहीं है ही ऐसा ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक में कर्मधारे है ये ब्रह्म ऐसे ही है जो आत्मा है जिसमें कोई पाप पुण्य का संबंध नहीं है दिन रात के द्वारा इसका कोई अर्थात आयु हानि नहीं हो जाएगा वयोहानि नहीं हो जाएगा तस्मा एक सेतु तीर्थ अंध सन अनंधो बवती विद्ध सन अबिदो बवत त्युपता भी सन अनुपता होती तस्मात्तंग सेतुंग तीर्थ भी नक्तम अहर एवं अभिनष्प्य विभातो विभा तो हे तस्माद्वा इसलिए इस सेतु को तीर्त्व तथा प्राप्य सेतु शब्द से आत्मा को कहा गया ब्रह्म को कहा गया यह जो आत्मा ब्रह्म इसको अनुभव करके अंध अनंधो भवति ज्ञान होने से पहले वो अपने आप को अंध मानता था ये अंधत्व यह स्थूल शरीर का है ना इंद्रियों का है ना अंतकरण का है इंद्रियों का है जब अनुभव होता है कि हम ये दहर ब्रह्म आकाश यह आत्मतत्व हूँ तब इंद्रियों के साथ संबंध नहीं रहेगा तो और आपने आपको अंधा नहीं मानेगा जानता है मैं अंधा नहीं हूँ ये इंद्रिय अंधा हो गया तीर्थ तिर्थ्वा, तीर्थ अर्थात तो प्राप्त करके अनुभव करके किसको सेतु सेतु अर्थात आत्मा इस आत्मा को अनुभव करके इंद्रिय अंध होने पर भी जानता है मैं अंध नहीं हूँ विद्ध सन अविधो भवती विद्ध किसी शास्त्र से विद्ध होने पर भी जानता है ये तो शरीर विद्ध हुआ है उपतापी सन अनुपतापी भवती उपताप रो, रोग जरादि रोग ज्वर ज्वर कहते रोग उससे पीड़ित होने पर भी जानता है कि ये हम पीड़ित नहीं हो रहे हैं तस्मात् एक सेतुम तीर्थपी नम अहर एवं अभिनष्प्य यह आत्मतत्व तो को अनुभव करके कहते हैं रात भी दिन हो जाएगा तो रात भी दिन हो जाएगा तत का अर्थ अज्ञान और अज्ञान नहीं रहेगा तो दिन ही हो जाएगा दिन तो दिन है और जिसके लिए रात भी दिन हो जाएगा दिन दिन है और रात भी दिन हो गया तो उसके लिए अभी क्या बच जाएगा दिन ही बच जाएगा उसी को यहाँ कहता है नक्तम अहर रात भी उसके लिए दिन ही हो जाएगा अर्थात तो आत्म तो का अनुभव हुआ आत्म तो का अनुभव हुआ तो क्या है सूर्य उदय अस्त तो फिर और नहीं होगा ना ये कहते है कि व्यावहारिक दृष्टि से ये होगा किन्तु उसको निश्चय है हमारा स्वरूप जो है वास्तव हम जो है उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है दिन रात वहाँ कुछ नहीं है सकृत विभा तो ही एवं ऐसा ब्रह्म लोक ये जो ब्रह्मलोक लोक सकृत विभा एक बार निश्चय हो गया तो कहते सदा आगे निश्चय ही रहेगा पुनः भ्रांति नहीं हो जाएगी अगर भ्रांति होती है पुनः कहते अभी निधिध्यासन काल चल रहा है जैसे कहते रज्जु में सर्प देखा बाद में देख लिया ये रज्जु है किंतु सर्प का संस्कार इतना दृढ़ है पुनः आकर के अगला दिन फिर वही भ्रम हो गया ये सर्प अगर इस प्रकार की होता है कहा जाएगा कि अभी उसको रज्जु का ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ है अदृढ़ निदिध्यासन काला इसको कहा जाता है जब इतना निश्चय हो गया कि आ, कभी कभी आगे नहीं होगा कि अर्थात मैं जीव हूँ मैं बद्ध हूँ इस प्रकार की नहीं होगा तो कहा जाएगा हाँ इसको निश्चय हुआ सकृद विभात सदा विभात फिर आगे सर्वदा प्रकाशित रहेगा अपना स्वरूप तद ये ब्रह्मलोक ब्रह्मचर्य अनुंद तैष ब्रह्म लोकस्तेषु लोकेशु कामचारोती एव ये hmm. ब्रह्मलोक ब्रह्मचर्य अनुंदती जो लोग इस ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक अर्थात यहाँ कर्मधार है ब्रह्मचर्य अनुबिंदी ब्रह्मचर्य अर्थात स्त्री संबंध से जो दूर रहते हैं अर्थात मन में भी वो विचार नहीं आता है वो लोग प्राप्त करते हैं इस आत्मतत्व तो को ब्रह्मचर्य के द्वारा ब्रह्मचर्य से केवल साक्षात नहीं हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य हो अर्थात संसार से विरक्त हुआ तभी आगे गुरु के पास जाएगा शास्त्र शास्त्र अध्ययन करेगा तभी आगे प्राप्त करेगा ये ब्रह्म लोगों तेसाँव ऐसा ब्रह्म लोक तेसाँ सर्वेश लोकेशु कामचारो हो होती वही ये ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं अर्थात जिनके पास ब्रह्मचर्य नहीं है अर्थात स्त्री विषय में आसक्त है कहते हैं उनके द्वारा ये संभव नहीं है ऐसे जो आत्मतत्व का अनुभव कर लेते हैं ब्रह्मचर्य के द्वारा कहते हैं उनको सर्वेश लोकेश कामचार आत्मतत्व का अनुभव कर लिया तो था सर्वत्र स्वतंत्र ये सब जो वाक्य कहा जाता है जो आत्मतत्व तो को अनुभव कर लिया वो सर्वत्र स्वतंत्र ये सब का अर्थ ऐसा नहीं है कि जैसा हम कहेंगे जो ज्ञानी हुआ जहाँ से जा करके जिधर कुछ उठा लेगा ये सब नहीं है उसको ये निश्चय है कि बाकी सब चीज़ ये सब कल्पित है होने से कहते हैं कि हम जो वास्तव स्वरूप है इसमें यह पदार्थ सब है ही नहीं, नहीं होने से जैसे कहते हैं कि चलता है आगे आगे दीवाल है तो दीवाल है तो इसका गति वहाँ रोधन हो जाएगा बंद हो जाएगा किंतु अगर आगे कोई और प्रतिबंधक नहीं है उसका गति का कोई प्रतिबंधक नहीं होगा इसी प्रकार की अगर यहाँ वास्तविक कोई पदार्थ नहीं है किंतु उसको खाली अंधकार में दिख रहा था एक प्रतिबंधक है और प्रकाश में देख लिया ये तो यहाँ दीवाल नहीं है प्रतिबंधक नहीं है जैसे उसका भी कामचारो भवती स्वतंत्र हो गया इसी प्रकार की जगत में जब तक सत्य तो बुद्धि है तब तक ये जगत प्रतिबंधक करता रहेगा और अगर जगत में सत्य तो बुद्धि नहीं रहा तब कहेंगे इसका और किस चीज़ का इच्छा है कि क्या प्रतिबंधक होगा ये सब का तात्पर्य वो है ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे जब शास्त्र का कुछ संस्कार ही नहीं है तब तो सोचते हैं ज्ञानी हो जाने के बाद वो तो जहाँ जाएगा उधर चला जाएगा दीवल में भी घुस जाएगा जिस किस पदार्थ को उठा लेगा सब में उसको स्वातंत्र हो जाएगा इस प्रकार की नहीं है ये सब चीज व्यावहारिक जगत ज्ञानी और ज्ञानी समान ही रहेगा स्थूल जगत ऐसे ही रहेगा अंदर से वो जानता है कि ये प्रातिभाषिक पदार्थ के द्वारा पारमार्थिक पदार्थ का प्रतिबंधक नहीं होता है ये इसका तत्व है अथ यद यज्ञ आचक्ष्यते ब्रह्मचर्य तद्द्ब्रह्मचर्य हे योगाता तम विंदते अथ यदिष्टमित आचक्ष्यते तद्द्रह्मचर्य हे ही इष्ट आत्मा अनुंदते अथ यद यज्ञ आचक्षते जिसको यज्ञ कहते हैं यज्ञ सारे पुरुषार्थ का साधन है इसके द्वारा प्राप्त करवा जा सकता है सभी कुछ तो कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही वही है अर्थात ब्रह्मचर्य के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकता है ब्रह्मचर्यम एव तद ब्रह्मचर्य ही एव यो ज्ञाता ब्रह्मचर्य से ही जो जान लेता है तम बिंदते तम अर्थात तो वो ब्रह्म लोकों को प्राप्त कर लेता है ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्म जान लेता है प्राप्त कर लेता है अनुभव कर लेता है कथ यद इष्टमति आचक्ष्य तद ब्रह्मचर्य अथ यद इष्टि आचक्ष्यते तद ब्रह्मचर्य ऐसा है शब्द अच्छा तद ब्रह्मचर्य जैसे था यद यज्ञमित आचक्ष्य तद ब्रह्मचर्य है आगे है ब्रह्मचर्य तद ब्रह्मचर्य ही योग ज्ञाता यहाँ भी इस प्रकार की है अथ यद इष्टमित आचक्ष्यते ब्रह्मचर्य आगे तद है हाँ ठीक है यहाँ छूट गया पाठ जैसे जिसको यज्ञ कहते हैं जो सभी कुछ प्राप्ति का साधन है वो ब्रह्मचर्य ही है अर्थात ब्रह्मचर्य से सब कुछ प्राप्त हो जा सकता है तात्पर्य है कि ब्रह्मचर्य से ब्रह्म का प्राप्ति कर लेगा तो सब कुछ प्राप्त हो गया इसी प्रकार के जिसको इष्टम कहते हैं तो वो भी ब्रह्मचर्य ही है उसी ब्रह्मचर्य ही एवं इष्ट आत्मान अनुबिंदते ब्रह्मचर्य ये साधन है इसे ब्रह्मचर्य साधन से वो ईश्वर का उपासना इत्यादि करके वो आत्मा को प्राप्त कर लेगा इष्टवा ईष्टवा अर्थात याग करके याग करके अर्थात तो वो यहाँ उपासना ईश्वर को पूजा करके प्राप्त कर लेता है आत्मा को इस मंत्र का तात्पर्य हो गया जो यज्ञ है जो यह उपासना इत्यादि है ईश्वर का वो सब ब्रह्मचर्य है अर्थात तो अन्य अन्य साधन से जो प्राप्त होगा ब्रह्मचर्य से वो प्राप्त हो जाएगा अथ ये आचक्ष्यते ब्रह्मचर्य त्रह्मचर्य हि एव सत आत्मा आत्मन बिंदते अथ यौनमीती आचक्ष्य ब्रह्मचर्य त्रह्मचर्य हिव आत्मा अनुद्य मनुते अर्थ यत संतराणम अर्थात सद परमात्मा का अनुभव करके जो अपना रक्षा कर लेता है अपना रक्षा अर्थात ये शरीर मनुबुद्धि का रक्षा नहीं परमात्मा को जान करके अपना रक्षा अर्थात जान लिया मैं ही वही परमात्मा अविनाशी हूँ तो रक्षा हो गई यत सतत्राणम सतत्रणम अच्छा सन लिख दिया अच्छा ठीक है हम्म ठीक है सतत्रायणम अर्थात सतात्रणम सत ब्रह्म को आत्मत्व ने अनुभव करके इससे जो अपना रक्षा कर लेता है तो सतत्रायणम सत परमात्मा परमात्मा का अनुभव से सतत्रायणम ये भी कह सकते हैं सतह अर्थात परमात्मा से अपने को रक्षा कर लेता है रक्षा कर लेता था परमात्मा से अपने को बचा लेता नहीं परमात्मा में अपने को लीन कर लेता है तभी इसका वास्तव त्रायण हो गया वो ब्रह्मचर्य ही है क्यों कहते ब्रह्मचर्य ही एव सत आत्मन त्राणम बिंदते ब्रह्मचर्य से ही सद्ब्रह्म से अपना रक्षा कर लेता है अथ यन मौन मिति आचक्षते ब्रह्मचर्य में जिसको मौन कहते हैं वो भी ये ब्रह्मचर्य ही है अर्थात तो मौन से जो फल मिलना है ब्रह्मचर्य से भी वही फल मिल जाएगा अः यहाँ मौन शब्द का अर्थ है कि जो मनन करना शास्त्र आचार्य से श्रवण करके आगे जो मनन करता है जो इसका चिंतन करता है कहते हैं ब्रह्मचर्य से भी वो हो जाएगा ब्रह्मचर्यों को यहाँ विधान करते हैं बार बार कहते हैं जो कुछ आप अन्य उपाय से प्राप्त कर सकते हैं सब ब्रह्मचर्य से प्राप्त करते हैं अर्थात इतना ऊँचे साधन है ये बहुत महत्व इसमें देना है इसमें किसी प्रकार के यहाँ तो नहीं कहा गया जो आठ प्रकार के हैं, यह ब्रह्मचर्य का हानि का उपाय कहते हैं वो आठों प्रकार उपाय से दूर रहना है जिससे ब्रह्मचर्य हानि होता है <kliyor> अथ यदनाशका अनाशकायनमचक्षसे ब्रह्मचर्य है न नश्यति यम ब्रह्मचर्य अन्बिंदते अथ यद अरनयनम आचक्ष्यते ब्रह्मचर्य तद अरश्च हेण्य अणव ब्रह्मलोक तृतीय से तो दिव्य तदरम मधीय सरस्त अश्वत्थ सोम शबनस्त अपराजिता पूर्ब्रह्मण प्रभुबीम हिरणय अथ यदनाशकायन अनाशकायनमर्था जो उपवास अशन ग्रहण नहीं करना इति आचक्षते कहते हैं, वो आचक्ष्यते कते ब्रह्मचर्य तत्पवासकर्ण कथ ये भी ब्रह्मचर्य है यहष ही आत्मा नश्यति आत्मा ये नाश को प्राप्त कर, नहीं करता है अविनाशी है जिसको ब्रह्मचर्य से प्राप्त किया जाता है अथ यद अरण्यायनम जो अरण्य में अयन अर्थात अरण्य में चला जाना वानप्रस्थ अथवा सन्यास ये सब जो कहते हैं अरण्य में चला जाना कहते हैं ब्रह्मचर्य में बत वो सब ब्रह्मचर्य ही हैं अरण्य शब्द दिखाते हैं अरण्य का क्या तात्पर्य है कहते हैं अरश्च हेण्यश्च ब्रह्मलोके लोके तृतीय श्याम अरुण जो तृतीय लोक है भूर भूर्भूव आगे तृतीय लोक क्या है स्व यह जो लोक है स्वर्ग लोक में तो यहाँ ब्रह्मलोक लोक शब्द से स्वर्गलोकों को कहा गया ब्रह्म को नहीं इसलिए ब्रह्मलोके लोके तृतीय श्याम समानाधिकरण है उसमें अरुण बहु अरुणब अर्थात समुद्र जो दिव लोक है ब्रह्म लोक उसमें दो समुद्र है एक हो गया अर और एक हो गया अन्य तद ऐरम मदियम सरह त तद अर्थात तत्र वो स्वर्गलोक में जो सरह है तो कहते हैं ऐरम मद्यम ऐरम इरा इरा अर्थात कहते हैं अन्नम ऐिरम अर्थात अन्नस्य जो भात पकाते हैं उसके ऊपर उसका जल को निकाल देते हैं कहते हैं उसको मांड कहते हैं तो ऐरम अर्थात इरा संबंधी आयरम अर्थात वो मांड कहते हैं मध्यम मध्यम अर्थात उसको जब ग्रहण करेगा तो फिर थोड़ा मद अर्थात मद का विषय है हर्ष उत्पादक कहते हैं वो ग्रहण करने से वो मांड को ले ग्रहण करने से वो थोड़ा हर्ष उत्पादन करता है लौकीिक वो चाहे हर्ष उत्पादन करे ना करे कहते हैं जो ब्रह्म में स्वर्गलोक में जो वो है वो सर सर का जो उपभोग करेगा तो कहते हैं कि हर्ष उत्पादन करने वाले का है वो सर सर अर्थात तो जो तालाब कहते हैं अरुण करके कहा गया तद अश्वत्थ है सोम वो अश्वत्थ वृक्ष है उसका नाम है सोम अथवा सोम का अर्थ है अमृत अमृत उससे निकलता है और वो अपराजिता वो जो तृतीय दीवलोक में जो यह वृक्ष है वृक्ष अर्थात जो अमृत क्षरण जहाँ से होता है कहते हैं तद अपराजिता रहितों के द्वारा वह जीत नहीं है वह जीत नहीं पाएंगे जिनके पास ब्रह्मचर्य है वही उसको प्राप्त कर सकते हैं ब्रह्मण पुह ब्रह्म हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ का वो पू है नगर है ब्रह्मचर्य साधन के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है प्रभु बीमितम प्रभु ब्रह्म हिरण्यगर्भ के द्वारा वो विशेष करके उसको बनाया गया है ब्रह्मचर्य वाले ही उसको प्राप्त कर सकते हैं हिरणमयम हिरणमयम अर्थात सुवर्णमय प्रकाशमयम तात्पर्य है मंत्र का तात्पर्य हो गया कि जिसको आप उपवास कहते हैं वो भी यही ब्रह्मचर्य है जो अरण्यगमन गमन कहते हैं वो भी यही ब्रह्मचर्य है जो स्वर्गलोक प्राप्ति वहाँ जो सुख अनुभव होता है वो सब भी कहते हैं ये ब्रह्मचर्य वालों को ही वो प्राप्त होगा ब्रह्मचर्य का महत्व तो दिखाते हैं आगे कहते हैं तदीय तद ये एतौ अरम चंग अर्णव ब्रह्मलोक ब्रह्मचर्य अनुबिंद ते ऐसा ब्रह्मलोकस्ते सर्वेशोकेश कामचारो बद ये जो लोग तदर्थ त्र एव एतौ अरम वहां दो अर हुआ था एक अरम ना एतौ अरम च दो समुद्र था एक हो गया अर और एक हो गया अण्य यह दोनों समुद्र को जो कि ब्रह्मलोक में अर्थात यह स्वर्गलोक में है ब्रह्मचर्य अनुबिंदी ब्रह्मचर्य के द्वारा स्वर्गलोक में होने वाला वो दो समुद्र को जो प्राप्त कर लेते हैं तेषा एवं ऐसा ब्रह्मलोक तो वही लोग वो ब्रह्म लोकों को प्राप्त कर लेते हैं ब्रह्मचर्य जिनके पास है वही लोग ही ब्रह्म लोकों को प्राप्त कर सकते हैं तो जिनके पास ब्रह्मचर्य नहीं है अर्थात स्त्री आदि विषय में चित्ता आसक्त है वो लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं उन लोगों का सर्वेशु लोकेशु कामचारों होती वो सभी लोक में स्वतंत्र होते हैं स्वतंत्र अर्थात तो उनका इच्छा का कहीं प्रतिघात प्रतिबंधक नहीं होता प्रतिबद्ध नहीं होता है इस प्रकार की यह ब्रह्मचर्य का सब प्रशंसा किया गया विधान जिसका विधान करना चाहते हैं उसका प्रशंसा करते हैं ताकि उसमें रुचि हो ब्रह्मचर्य का प्रशंसा करके उसका विधान करते हैं अथ या एक हृदय गए। गए। से नड्यस्ता पिंगल अणीम ठंडती शुक्ल नील से पीत लोहित असौवा आदित्य पिंगल यस नील यश पीत ये लोहितः लोहिता हृदय से नाड्य हृदय से निकलते हैं एक नाड़ी होते हैं ये एक मुख्यनाडी से प्रत्येक पुनः ये सहस्र एक सौ एक सौ पुनः निकलते हैं और वो सबसे पुनः बहत्तर बहत्तर हज़ार ऐसे निकलते हैं कभी ये सब जो नाड़ी होते हैं ता पिंगल से अनिम्न अनिम्नतिष्टती बहुत सूक्ष्म है पिंगल से अम्न रस अर्थात पिंगल रस बहुत सूक्ष्म है उसके द्वारा पूर्णास्तिष्ठती ये सब जो नाड़ी ये पूर्ण होकर के रहते हैं तो केवल पिंगल वर्ण कहते हैं नहीं ने शुक्लश्य नीलश्य पीत्य लोहित ये भी सब नाड़ियों का रंग इसी इस प्रकार के होते हैं तो ये सब नाड़ियों में ये रंग क्यों होता है कहते हैं अशुभ आदित्य पिंगल ऐसा नील ऐसा पीत ऐसा लोहित यह जो आदित्य आदित्य का तेज और शरीर में होने वाला पित्त बात कफ ये सब मिल करके नाड़ियों में यह रंग का अनुभव होता है ए स नील ए स पीत ए स लोहित और ऐसे शुक्ल है पहले फिर एसा नीला, एसा पीता, एसा अच्छा पूर्व में जैसा है अच्छा यहाँ ये नाड़ियों में ये सब जो रंग ये जो वर्ण सब दिखते हैं कहते हैं कि वो आदित्य का तेज आदित्य तेज और शरीर में होने वाले बात पित कफ इत्यादि ये सब दोनों मिल करके यह वर्ण हो जाता है जो कि नाड़ियों में उपलब्ध होता है कहते हैं आदित्य का तेज ये सब नाड़ी में कैसे आगे उसके लिए आगे कहते हैं तद था महापथ आतत उभो ग्रमो गम चामु चयम एवं आदि रश्म उभौलोक गच्छतिम चामु चामुष्मा आदि प्रतायतेसु नीसु सुभ्यो नडीभ्य प्रतायते अमूस्म आदिता महापथ महापथ अर्थत जहाँ से रास्ता बहुभाग हो जाता है चौराही कहते हैं हिंदी में चौराह चौराह कहते हैं ना चौराई कहते हैं चौराह राह अच्छा चौराह अच्छा ठीक है तो वो महापथ आततः तो, आततः तो विस्तृत जैसे वो चौराह से जैसे सब नाना ना दिशा में रास्ता जाते हैं कहते हैं उभौ ग्रामो चौराहा में जो रास्ता कहते हैं एक इस गांव को गया दूसरा गाँव को गया यथा जैसे कहते हैं इमं च अमूम च एक इस ग्राम को जाता है एक उस ग्राम को जाता है एवमे एता आदित्यस्य से रश्मय लोको गच्छन्ति आदित्य का वो जो है वो भी दोनों लोकों को जाते हैं अर्थात आदित्य में भी वो रश्मि होते हैं और पुरुष शरीर में भी रश्मि होते हैं दोनों लोग इम च अमूम च इम अर्थात यह जो शरीर मनुष्यों का शरीर पशुओं का शरीर मतलब प्राणियों का शरीर अमूम अर्थात आदित्य आदित्याद प्रतायते प्रतायते विस्तीयते आदित्य से वो सब फैलते हैं ता आसु नाड़ी सू सृपता ओ आ करके आदित्य का रश्मि यह नाड़ी में सृपता सृपता आभ्यो नाड़ीभ्य प्रतायनते इस नाड़ी में आकर के फिर इस नाड़ी से विस्तार को प्राप्त करते हैं अर्थात ये नाड़ी पूरा शरीर में फैला हुआ है आदित्य का रश्मि आ कर के नाड़ी के नाड़ी के साथ अर्थात नाड़ी के साथ अर्थात नाड़ी के अंदर में जो ये लोहिता रक्त और जो ये बात पित्त कफ ये सब के साथ मिल कर नाना रूप धारण करते हैं ये तात्पर्य हुआ ते अमूस्म आदित्ये सृप्ता ओ जो सूर्य का रश्मि हो गए किरण हो गए ये नाड़ी में भी विस्तार करते हैं और आदित्य में भी अर्थात रश्मि का दोनों पार्श्व हो गया एक पार्श्व में आदित्य एक पार्श्व में नाड़ी त्रद्ध संप्रसन्न स्वप्न न बीजाती आसु तदा नाड़ीसु सृप्त होती तंग न कंचन पाप्मा स्पृशति तेजसा ही तदा संपन्न बोति तद ये सुप्तः यत्र यर्थात यदा जिस समय में सुप्त एत क्रिया विशेषण है तो एक तत्त सुप्ता सुप्त यथा होती तथा तो जब सुसूप्त अवस्था में जाता है समस्तः समस्त अर्थात इंद्रिय और बाहर विषय में नहीं है जब बाहर विषय में जाएंगे कहते वो व्यक्ति अभी व्यस्त फैल गया जब इंद्रिय सब उपसंहार हो गए कहते हैं समस्त इंद्रिय बाहर चलते हैं तो कहते हैं कि वो सम्यक प्रसन्न नहीं होता है बाहर इंद्रिय चलने से कहते हैं तो कुछ देखता है अपना जो रुचि है उसे तो सुख होता है कहते हैं सुख होता है प्रसन्न होता है किंतु सुषुप्ति में सम प्रसन्न होता है सुसुप्ति का सुख अगर अधिक नहीं होता तो विषय सुख छोड़ करके सुषुप्ति में नहीं जाना चाहता फिर किंतु जाता है जितना भी विषय सुख प्राप्त हो फिर भी वो सब को छोड़कर के सुसुप्ति में जाता है इसलिए कहते हैं सम प्रसन्न बाह्य विषय जन्य जो ये कालुष्य जो ये पीड़ा दुख इत्यादि आता है वो सुसुप्ति अवस्था में नहीं रहता है इसलिए सम्यक प्रसन्न स्वप्न न भीजान आती उस समय में स्वप्न भी नहीं होता है क्योंकि स्वप्न का जो निमित्त है अंतकरण वो भी हो गया आसु तदा नाड़ीसु सृप्तों तदा आसु नाड़ीसु सप्तमी दिया तृतीय अर्थ में ये सब नाड़ियों के द्वारा सृप्तों चल चलेगा तात्पर्य हो गया कि वह सुषुप्ति अवस्था में यह जो जीव हुआ जीव का अर्थात तो उस समय में जीव का जीवत्व और भान नहीं रहेगा क्योंकि अंतकरण ही नहीं रहा उस समय में जो स्वरूप रहा वो स्वरूप किंतु एक जगह में बद्ध हो करके नहीं रहेगा व्यापक होगा उस समय में सामान्य ज्ञान मात्र होगा कहते हैं कि नाड़ीसु सृप्तों भवती अर्थात नाड़ी भी सृप्तोंवती अर्थात व्याप व्यापको भवती तंग न कंच न पापमा सुसुप्ति अवस्था में उसको स्पर्श नहीं करेगा तेजसा ही तथा संपन्नों बोती तेजसा अर्थ है सूर्य तेज सूर्य तेज नाड़ी में नाड़ी में बात पीत कफ रक्त ये सब अभी इनका जो प्रक्रिया होना है हो करके जैसे यह सब तेज सूर्य तेज नाड़ी में सर्वत्र व्याप्त होता है इसी प्रकार की यह जो पुरुष है वो भी तब व्याप्त रहेगा पूरा शरीर में सुषुप्त अवस्था में पूरा शरीर में सामान्य रूप से व्याप्त रहेगा विशेष ज्ञान नहीं होगा सुसुप्त अवस्था में तदा संपन्नोवती सामान्य ज्ञान बढ़ना होगा अर्थात सुसुप्त अवस्था में अस्मि इतना ज्ञान होगा अन्य कुछ उपाधि नहीं रहने से विशेष ज्ञान नहीं होगा अथ यद बलि अबलिम मा, नीतोति तम अभी त आशीना आहुर जानसी मानासी स यवदस्मा शरीराद अनुक्रांतोति तवज अथ ये तद नीतो नीतोति अब जो मृत्यु समय आ गया कहते हैं शरीर में बल नहीं रहा अबलिमान बलहीन हो गया तम अभी आसीना आसी आहुर चारों पार्सों में बैठ करके सब ज्ञानी लोग कहते रहेंगे माम जानासी माम जानासी इस प्रकार की कहेंगे तो, साधु लोग किंतु इतना नहीं कहेंगे कहेंगे ठीक है थोड़ा राम राम कर दो तो ठीक है नहीं तो जाने का समय आ गया उसे हम पूछेंगे मेरे को जानता है कहते हैं मेरे को तेरे को अभी छः महीना पहले ही तो दर्शन एक दूसरे को मिले कौन पूछता है किसको मेरे को तेरे को <laughs> किंतु जब यह आसक्ति अधिक होता है तो फिर कहते रहेंगे ये सब तो साधु तो हो गया ठीक है शरीर छूट गया तो कहते चलो बुरी में भरो और साथ में क्या देंगे पत्थर देंगे यही लेकर के जाना भाई वो भी कहेगा हमको कहाँ लेना है हम तो पहले से ही चला गया ये तो तब शरीर के साथ बांधते हो ही आप ही जानो ढोगे आप ही ढोगे साधु की इस प्रकार की बुद्धि अर्थात ये समय आने से पहले जो ये सब आसक्ति को छोड़ दे सका तो उसको फिर ये पत्थर ढोना नहीं पड़ेगा इस प्रकार की जब चारों पार्सों में बैठ करके ज्ञानी लोग कहते रहेंगे माम जाना सी माम जाना सी कहते हैं सवत अस्मात् शरीर अनुक्रांतो भवती तावत जानाती जब तक ये शरीर से निकल नहीं गया तब तक जानता है शरीर से निकल नहीं गया मतलब हम लोग प्रक्रिया पहले देख रहे थे इंद्रिय मन में लीन हो जाएगा मन प्राण में प्राण जीव में और जीव परमात्मा में तब तो इंद्रियों का लय होना आरंभ नहीं हुआ है तब तक तो जानता रहेगा जैसे इंद्रियों का लय होना आरंभ हुआ मृत्यु का प्रक्रिया आरंभ हो गया और जान नहीं पाएगा अथ यद शरीराद उत्क्रामति अथ एतेर एव रश्मिभि ऊर्ध् आक्रमते सोम वो दवा मीयते स यावन क्षिपेत मनस तावद आदित्यम गच्छति गति तय खलु लोकद्वारम विदुषा प्रपदनम निरोध विदुषा अथ ये अस्मा शरीराद यत्र यदा जिस समय में इस शरीर से उत्क्रामती अर्थात ये शरीर को त्याग करके जाता है अथा एक रश्मि भी ही। इसी रश्मि के द्वारा कौन सा रश्मि कहते हैं जो आदित्य से आ करके नाड़ी में व्याप्त होते हैं सुसुप्ति समय में सामान्य रूप से व्याप्त होकर के रहते हैं कोई विशेष ज्ञान नहीं होता है किंतु वो सब नाड़ी में व्याप्त होकर के रहते हैं इसलिए शरीर में तेज का अनुभव होता है और जब मृत्यु समय आया कहते हैं कि ये रश्मि ही प्रत्यावर्तन कर जाएंगे शरीर में नहीं रहेंगे जब जाएंगे कहते हैं कि वो जीव अभी उनके साथ वो लोग ले जाएंगे अपने कर्म उपासना के अनुरूप लोगों को ले जाएंगे जिसको हम लोग प्रश्न उपनिषद में देख रहे थे ये उदान वायु इसको ले जाएगा वो उदान वायु क्या है तेज तो वही कहते हैं तेज ये सब सूर्य का रश्मि उसको ऊपर ले जाएंगे सूर्य का रश्मि कहाँ ले जाएंगे कहते हैं सूर्य में ही ले जाएंगे तो ऊर्धव आक्रमते तो सूर्य में ले जाएंगे आगे कहेंगे सूर्य में क्यों लेंगे कहते हैं सूर्य ही ऊपर लोग जाने का मार्ग है सूर्य का रश्मि उसका कर्म उपासना के अनुसार उसको ऊपर ले जाएंगे स ओम इति मियते स ओमिति अर्थात अगर ओंकार इत्यादि का उपासना करता है विद्वान है तो ओम इस प्रकार की आत्मा का ध्यान करके ब्रह्म लोगों को प्राप्त करेगा तो उद वा उद अर्थात ऊर्धम विद्वान है तो तभी ऊपर में जाएगा और विद्वान नहीं है तब तो अर्थात अन्य रास्ता में प्रापार होगा यह शरीर से रश्मि सब निकलेंगे किस मार्ग में जाएंगे कहते हैं विद्वान है अविद्वान है विद्वान है तो ऊपर की मार्ग सुषुमना में जाएगा नहीं है तो अन्य मार्ग में प्रापार होगा शरीर से अन्य मार्ग में जाएगा तो अधो लोगों को प्राप्त करेगा स यावत खिपेद मनस्वत आदित्यम गचती जितने समय में मानव सूर्य तक चला जाएगा उतने समय में जा कर के वह सूर्य पहुंच जाएगा शरीर छोड़ करके ये सूर्य में क्यों जाएगा आदित्य में क्यों जाएगा कहते हैं ऐतद भाई खलु लोक द्वारा विदुषाम प्रपदनम विद्वान जब ब्रह्म लोकों को प्राप्त करना है तो आदित्य उनके लिए द्वार है इसलिए जो अपने कर्म उपासना के अनुरूप ऊपर के लोगों को जाना है ब्रह्म लोकों को जाना है वो तो क्षिप्रम शीघ्र ही आदित्य को प्राप्त कर लेंगे पर निरोध अभिदूषा जो अज्ञानी है वो आदित्यों को नहीं जा सकता है आदित्य लोगों को प्राप्त नहीं कर सकता है इसी को कहने के लिए आगे मंत्र तदेश श्लोक शतम से हृदय से नाड्यस्तासा ऊर्धानम अभिनेश्रित अभिश्रितैका तय ऊर्धवायन अमृतत्व विश्वगन उत्क्रमणे उत्क्रमणे शतम च एका च हृदय से नाड़ एक सौ एक नाड़ी निकलते हैं आसाम आसाम अर्थात नाडीनाम यह नाड़ियों का मध्य में मूर्धान अभिनिश्रिता एका एक नाड़ी तो मुर्धा को जाता है कौन सा नाड़ी है वो सुषुमना नाड़ी तयोर ऊर्धम आयतया तया तो ऊर्धम आयन जो सुसुमना नाडी से बाहर निकलेगा अमृतत्वम ये ब्रह्म को प्राप्त करेगा और अन्य कहते हैं विश्वंग अन्य उत्क्रमणे है विश्वंग अगर सुषुमना नाडी से ब्रह्म रंध्र होकर के नहीं जाकर के अन्य से निकलेगा कहते हैं विश्वंग नाना गति प्राप्त करेगा ब्रह्म नहीं जाएगा या तो इस्लोक आएगा नहीं तो इम लोकमीनतर वाविशंति क्यों कहते हैं यथाकर्म यथाश्रुत या, या तो मनुष्य युवनी प्राप्त करेगा और अथवा नीचे जा सकता है कहते नहीं नहीं तो फिर तो हम तो जाएंगे सुषुमना में ही जाएंगे ये जीव का हाथ में है अभी नहीं होगा तम तमें वैतिकों सदा तद्भाव भावित जो भावना सर्वदा रहा उसी को ही प्राप्त करेगा अगर वेदांत श्रवण कर रहा है सर्वदा चिंतन कर रहा है हमको तो मोक्ष ही प्राप्त करना है मुक्त ही हो जाना है इस प्रकार के अगर चिंतन है तो यह पार भी हो जा सकता है वो अंतिम क्षण में मुक्त हो जा सकता है अर्थात तो उसको जीवन मुक्ति का सुख पहले से नहीं हुआ है किसी प्रतिबंध कथा किंतु अंतिम समय में अगर इस प्रकार के रहा कि ए, मैं तो मुक्त ही हूँ अगर हो गया तो मुक्त ही हो गया विदेह मुक्त हो गया अगर किंतु अंतिम समय में इस प्रकार की भावना होती है मेरे को और कुछ चाहिए नहीं था फिर भी मैं मुक्त नहीं हो पाया मैं तो निष्ठा के साथ वेदान श्रवण करता रहा फिर भी मुक्त नहीं हो पाया अगर उसको लगता है कि मैं मुक्त नहीं हो पाया तो फिर ब्रह्म ही जाएगा किंतु सारा जीवन उसका यही रहा कि हमको तो मुक्त हो जाना है आगे वो मुक्त हो जाएगा क्योंकि उसका अन्य विषय की इच्छा नहीं है जो हमको अधिक समय में चिंतन में आएगा वही अंतिम समय में भी आएगा हम लोग अगर कहते हैं कपड़ा भी बदल लिए सब घर द्वार भी छोड़ दिए कहते हैं तो बुद्धि हमेशा यही रहनी चाहिए कि हमको तो इसी बार पार ही करना है और क्या चाहिए क्यों अन्य पदार्थ में आग्रह रखे ही क्यों तो नहीं हम इसमें शास्त्र में विचार नहीं कर पाते हैं अधिक चित्त में विक्षेप होता है कहते हैं चित्त में विक्षेप होता है वो अलग है पाँव में कांटा लग जाता है अलग है किंतु हमको तो नीलकंठ चलना है हमारे वो इच्छा क्यों बदल जाएगी तो कांटा लगे उसको निकालेंगे स्वयं निकाल नहीं पाते दूसरों को कहेंगे भाई थोड़ा निकाल दीजिए किन्तु लक्ष्य क्यों बदल जाना है वो नहीं बदलना है लक्ष्य तो रहेंगे नहीं नहीं हमको तो प्राप्त करना है जिस बैराग्य लेकर के निकल गए थे वो वैसे ही रहना है वो तो प्राप्त करना है प्रारब्ध में जितना प्रतिबंधक है वो तो आएगा किंतु उस प्रतिबंधक के चलते हम मार्गच्यू तो नहीं हो जाना चाहिए इतना रहना चाहिए दृढ़ता कहते तब भी वो ब्रह्मलोक लोग को जाएगा मार्गच्यूत तो होकर के अन्य पदार्थ में महत्व बुद्धि रख लिया फिर बना लिया तब तो और ब्रह्म नहीं होगा तो मार्गच्यूत तो न हो अर्थात प्रतिबंधक आने का समय में उसको चिंतन करें लक्ष्य तो वही है ये प्रतिबंधक आया है जितना प्रारब्ध है उतना भोग करवाएगा वो आएगा छूटेगा नहीं तो इस प्रकार मान करके लक्ष्य को ही स्थिर रखें लक्ष्य से च्यूत नहीं होना है दृष्टांत तो दिया तो नीलकंठ भगवान का तो दर्शन करना है कांटा लग गया ठीक है थोड़ा अपेक्षा करेंगे स्वयं निकाल नहीं पाते तो कोई आए तो थोड़ा निकाल देगा इस प्रकार की अर्थात तो जिनके पास सामर्थ्य है उनसे हम मदद ले अगर स्वयं चल पाते हैं तो अच्छा है किंतु लक्ष्य से च्यू तो नहीं होना चाहिए अगर हम लोग एक बार इस मार्ग में आ गए तो प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त किए भी हैं और करते भी हैं महाराष्ट्र से हम लोग कितने बार सुनते हैं अगर लोग किए हैं और आज भी करते हैं तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे प्रतिबंधक हो सकता है ये होगा ये स्वाभाविक है सर्वदा लक्ष्य को तो उसी में रखना है उत्क्रमणे भवंती अन्य मार्ग से अगर जाएगा कहते हैं नाना गति को प्राप्त करेगा तो यह तीर गति स्थावर गति वृक्ष ये ये सब गति को भी प्राप्त करेगा इसलिए अर्थात मोक्ष ही प्राप्त होना है ये बुद्धि दृढ़ रखे अच्छा यहाँ यह कहा गया कि यह ऐसा संप्रसादो हो अस्मात् शरीर आप समुत्था परम ज्योति रूप सम्पद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य थे ये जो वाक्य हम लोग देखें यह शरीर से तादात्म्य छोड़ करके परम ज्योति स्वयं रूपेण अपना जो चिद रूप है वो चिद रूप से परमात्मा के साथ एक हो गया और अनुभव कर लिया कि मैं ही वह चिद रूप परमात्मा हूँ ऐसा जो कहा गया उसके लिए आगे के आख्याय का दिखा करके कैसे कैसे ये तादात्म्य में छुटता है ये शरीरों से वो बताते हैं क्योंकि मंत्र तो कह दिया शरीर से तादात्म्य छोड़ करके अपना स्वरूप को अनुभव कर लेना है जो कि ब्रह्म है जगत अधिष्ठान है ये कैसे छुटता है उसके लिए आगे आख्यायिका दिखाते हैं ये आत्मा अपहत पापरो विमृत्युर्शको विशोक विजिघत्सो अपाश सत्य सत्यसकल्प स्वे स्वन्वेष्ट सजिज्ञासी सर्वाश्लोकान आपनोति सर्वांश काम यमाविद्य विजाती ह आख्यायिका आख्याय इस प्रकार है कि प्रजापति यह बात कहते हैं आगे मंत्र ये जो हम लोग पढ़े यह बात सुन कर तो सभी अर्थात तो लालायित तो होते हैं नहीं नहीं हमको तो यही प्राप्त करना है आगे फिर चलते हैं प्रजापति के पास प्राप्त करने के लिए और कैसे प्राप्त करते हैं ये आख्याय आगे आगे दिखाएगा यह आत्मा अपहत पापमा पापमा अपहत अर्थात तो जिसमें कोई पाप का संबंध नहीं है पाप से पाप भी लिया जाएगा और पुण्य भी लिया जाएगा अर्थात पाप और पुण्य दोनों का संबंध हमारे साथ नहीं है वेदांत तो मार्ग में हम चलते हैं तो पुण्य करना ये बुद्धि नहीं रहना चाहिए तो फिर गंगा स्नान नहीं करेंगे देव दर्शन नहीं करेंगे आरती महिमना नहीं करेंगे कहते हैं वो मना नहीं किया गया उसको तो करना ही है कहते हैं किंतु पुण्य नहीं करना है कर्म करना है पुण्य नहीं करना है अर्थात वो बुद्धि नहीं रखना है कि ये करने से हमको पुण्य हो रहा है ये बुद्धि नहीं रखना है नहीं मिल रहा है तो क्यों करना है कहते हैं कि आप बिल्कुल समाधिस्थ रहो बढ़िया बात है तो हर कर्म जिसमें हम व्यापृत होते हैं चाहे शारीरिक कर्म हो चाहे मानसिक कर्म हो चाहे बौद्धिक कर्म हो ये वेदांत विचार जो कहते हैं बौद्धिक कर्म क्यों इसमें चलते हैं कहते हैं क्यों मन समाधि नहीं होता है स्वरूपों में नहीं रहता है बाहर निकला स्वरूप से निकल गया कहते हैं वेदांत में लगाना नहीं लग पाता है थक गया कहते हैं थोड़ा उपासना करिए थोड़ा शिव जी का स्तोत्र गाइए महिमा वो भी नहीं हो पाता है कहते हैं ठीक है शरीर से काम करिए तो इस प्रकार की अर्थात तो पुण्य हो तो हम सत्कर्म कर रहे हैं इस बुद्धि से अर्थात पुण्य प्राप्ति के बुद्धि से नहीं होना है अपहत पापमा आगे कहते हैं विजर वो जो आत्मा का स्वरूप कैसा है कहते हैं विजर बिज अर्थात विगता जरा शरीर को जरा कभी आएगी नहीं आएगी आएगी किंतु विचार यह होना है कि हाँ ये शरीर को तो जरा आएगी ही शरीर जराग्रस्त हो जाएगा और ये शरीर एक दिन मरेगा भी किंतु हम उससे प्रभावित नहीं है भी मृत्यु शरीर तो मृत्यु को प्राप्त करेगा बी शोक शोक ये कौन सा शरीर का है सूक्ष्म शरीर का हम सूक्ष्म शरीर नहीं है बीजिघत्स विगतम विगता जिघत्सा यशमा जिघत्सा अतुम इच्छा खाने का इच्छा ये जो भोजन और पान यह किसका लक्षण है प्राण का कहते हैं बीजिघत्स और अपिपास उसको अतुम इच्छा भी नहीं है पातुम इच्छा भोजन का पान का इच्छा नहीं है वो तो सब प्राण का धर्म है तात्पर्य ये हो गया कि जिसका धर्म को वही रख दे, शरीर जन्म मृत्यु को प्राप्त करेगा तो ये होगा और हम चाहते रहें कि शरीर मरेगा नहीं कहते ये तो सभी का मर गया कहते हैं भगवान कृष्ण का भी शरीर चला गया राम जी का भी चला गया और क्यों ये सब सोचें तो ये जाएगा और वास्तविक अगर ये अधिक स्मरण हो ये शरीर जाएगा जाएगा तब तो देखेंगे कैसा स्थिति होगा कल सुबह का सूर्योदय देखेगा नहीं देखेगा ये किसको भरोसा है किस भरोसा में आज फिर और वो कर्म करते हैं जो कि हमको परमात्मा दिशा में नहीं ले जाता है ये अगर विचार हो कि कल का सूर्योदय देखे दिखेगा नहीं दिखेगा तब तो फिर वास्तव इसमें और बढ़ता है अर्थात इस मार्ग में और गति बढ़ती है और सत्य काम ये यह आत्मा का स्वरूप कहते हैं सत्य काम है सत्य काम अर्थात सत्य संकल्प यह आत्मा अर्थात ये ईश्वर के लिए बताते हैं ईश्वर सत्य काम है सत्य संकल्प ईश्वर जो संकल्प करेंगे उसी मुताबिक ये जगत बन जाता है सह अन्वेषव्य है सह कह आत्मा वो आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए यह अन्वेषण करेंगे मार्ग कौन बताएगा कहते हैं आचार्य बताएँगे किसके आधार पर कहते हैं शास्त्र के आधार पर तो शास्त्र आचार्य से इसको जान करके इसका अन्वेषण करना चाहिए स विजिज्ञासितव्य अन्वेषण भी करना चाहिए और इसको जान भी लेना चाहिए नहीं कि अन्वेषण किए और मिला नहीं इस प्रकार नहीं है और इस आत्मा को जो जानेंगे असौ आत्मा ऐसे ना अहम अहम तो है जानेंगे मैं ही हूँ जो कहा गया अपहत पापमा बिजर है बिमृत्यु विशोक अपिपासह है वो सब में ही हूँ इस प्रकार के निश्चय हो कर करके सर्वांश लोकंत प्राप्नुति सारे लोकों को प्राप्त कर लेता है सारे कामों को भी प्राप्त कर लेता है तात्पर्य हुआ कि जब आपका जब आत्मा का प्राप्ति हो गई कहते हैं कि आपकाम क्यों कहते हैं कि स्वरूपों से भिन्न जो पदार्थ है वो सब उनका वास्तव सत्ता नहीं है जो अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है कहते हैं जितने अध्यस्त थे सबका प्राप्ति हो गई है वही रज्जु सर्प रज्जु की प्राप्ति हो गई कहते हैं उसमें दिखने वाला माला बाकी जितने प्रकार की माला क्योंकि जो दंड सर्प वो सब प्राप्त न हो जाए ठीक है रज्जु में, देखे। में माला भी दिख सकती है और दंड सर्प ये भी सब दिख सकते हैं कहते हैं रज्जु की प्राप्ति हो गई तो दंड का भी प्राप्त हो गया और सर्प का भी प्राप्ति हो गई उस प्रकार की नहीं करके कर ठीक है माला की प्राप्ति हो गई रज्जु की प्राप्ति हो गई तो माला की प्राप्ति हो गई अर्थात रज्जु में ही वो माला दिख रही थी इसी प्रकार की कहते हैं देखे है। देखे है, देखे है। देखे है अधिष्ठान आत्मा का अनुभव हो गया कहते हैं सारे लोक प्राप्त हो गए सारे काम्य पदार्थ भी प्राप्त हो गए कैसे कहते हैं कि ये सब तो कल्पित है ये कुछ पदार्थ तो है ही नहीं यह जो इस प्रकार की जान लेता है तम आत्मानम उस आत्मा को जो जान लेता है अनुविद्या अनु अर्थात शास्त्र आचार्य के उपदेश के बाद जो जान लेता है बीजानाति वो जान लेता है अनुभव कर लेता है सारे लोग सारे काम्य पदार्थ उसको प्राप्त हो जाते हैं तात्पर्य हुआ कि अर्थात बाकी कुछ वास्तव पदार्थ रह नहीं जाएगा जिस विषय का इच्छा रहेगी आ, कभी कभी विचार होता है कि हमको आत्मा की प्राप्ति हो जाए हम इच्छा को छोड़ देंगे बात ऐसा नहीं है इच्छा को छोड़ दे तभी आत्मा की प्राप्ति हो जाती है इच्छा जितने जितने छूटेगी कहते उतना उतना अनुभव होगा कि मैं ये स्वरूप हूँ और इसका और तात्पर्य है कि इच्छा है तो मन चलता रहता है इच्छा नहीं है तो मन चलना थोड़ा बंद होगा मन जब चलना बंद होगा तब धीरे धीरे अनुभव होगा तो यही तो मैं ही तो हूँ मन अगर चलता है हमेशा कहते हैं कि ये जो अहम है इसका अनुभव नहीं हो पाएगा हम का अनुभव होता है किंतु तो इतना मन चलता है कि बिल्कुल हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं तो अनुभव कर सकते हैं जिस समय में साष्टांग प्रणाम करते हैं अगर घुटने में प्रणाम करते हैं तो मान लीजिए एक सेकंड के लिए बंद हुआ मन साष्टांग प्रणाम करेंगे तो पाँच सात सेकंड तक मन बंद रहेगा उस समय में ध्यान देंगे तो मन को ध्यान दीजिए ये किन प्रणाम करते हैं कहाँ प्रणाम करते हैं जमीन कैसा है उसमें नहीं तो अपने मन की स्थिति उस समय में क्या है देखेंगे स्थिर है बंद है हाँ उसी को ध्यान देंगे तो उसी का संस्कार हो जाएगा हम रास्ता में जा रहे हैं बहुत सारे बोर्ड लगा हुआ है कितने लोग जा रहे हैं किंतु जिसको ध्यान दे करके देख लिए अच्छा अच्छा इसको तो हम कहीं देखा था कहते हैं अब वो संस्कार बन गया बाकी का संस्कार नहीं बना अहम का अनुभव हमको होता है किंतु उसका संस्कार नहीं बनता क्यों हम उसको ध्यान नहीं देते हैं ध्यान क्यों नहीं देते कि तुमको तो पता नहीं है कि ऐसा कुछ पदार्थ है जिसको ध्यान देना है इसलिए हम लोग बार बार विचार करते हैं प्रणाम करने के समय में वो अहम को ध्यान दीजिए मैं मैं प्रणाम कर रहा हूँ ना अधिक हो गया तो मैं अभी शिवजी को प्रणाम कर रहा हूँ ये सब अधिक हो गया केवल मैं कहे इतने का संस्कार बनाना है दिन में दस प्रणाम तो हम करते ही हैं और संस्कार जब बढ़ेगा कहें धीरे धीरे बहुत अधिक होता है तब तो जो अहम हम बार बार इसका अभ्यास करते हैं संस्कार बढ़ाते हैं और शास्त्र सुनते हैं अहम ब्रह्म ये शरीर मनोबुद्धि इत्यादि हम नहीं है कहेंगे कैसे शरीर मनोबुद्धि इत्यादि नहीं है कहते हैं आप अभ्यास करने का समय रोज़ देख रहे हैं ना अहम तो अहम है कहाँ इसे उपाधि है उस समय में जो अनुभव आ रहा है शास्त्र इसको सिद्ध कर दिया आप वही हैं तो वेदांत का अभ्यास महाराज श्री कह रहे थे आज सुबह ही कह रहे थे ना अहंग्रह उपासना यही अहंग्रह उपासना सबसे श्रेष्ठ उपासना यह अगर कर पाएंगे और वेदांत श्रवण करेंगे तो हो जाएगा हाँ अगर विशेष प्रतिबंधक है वास्तविक कोई अहंग्रह उपासना कर रहा है और वेदांत का श्रवण कर रहा है उसके अंदर में अगर विशेष प्रतिबंधक है वो प्रतिबंधक उठ करके उसको दिखने लगेगा धीरे धीरे और निष्ठावान होकर के लगा हुआ है तो वो प्रतिबंधक हो सकता है किसी महापुरुष का कृपा से अथवा अपना प्रारब्ध जितना है भोग करके पार हो सकता है तो तात्पर्य हुआ कि यहाँ से हमको पुनः स्मरण करवा लेना है अहम का चिंतन तो करते रहें और हम ब्रह्म है इसका श्रवण भी तो करते रहें यह हो जाता है बात बहुत कठिन नहीं है तद उभ देवासुरा अबुबुधि हौचुर्त तम आत्मा अन्वा यमा अन्व्य सर्वाश काम सर्वांश्लोका आपनोति सर्वांश काम इंद्रह देवाना प्रब्रज विरोचनोंसुराण तौह तो असंवे शमित प्रजापति सकासम आजग्म ऊपर मंत्र में प्रजापति ने घोषणा कर दी है यह आत्मा अपहत पापमा बिमृत्यु बिशको बिज घत्सो अपिपास सर्व काम सव सर्व संकल्प आत्मा ही इसी प्रकार की है और जो आत्मा को जान लेता है उसको सारे लोक में आधिपत्य आ जाता है सारे काम्य पदार्थ प्राप्त हो जाता है अरे देवता असुर ये क्या चाहते हैं उनको आत्मा की प्राप्ति उसमें महत्व तो नहीं था उनको सारे लोग और सारे ये जो काम्य कहते हैं ये तो हमको चाहिए ये कैसे मिल जाएगा कहते हैं प्रजापति ने कह दिए आत्मा की प्राप्ति हो जाने से ये सब मिल जाएगा तो हमको ये सब चाहिए तो हम आत्मा की प्राप्ति के लिए लग जाएंगे ये सोच करके अर्थात वो लोग चलने लगे क्योंकि देवता लोग होते हैं भोग आसक्त और असुर लोग होते हैं वो तो भोगासक्त से भी और आगे क्योंकि देवता लोग तो न्याय उपाय से भोग करेंगे असुर लोग वो तो अन्याय उपाय से भी भोग करेंगे तो इनको चाहिए सर्वान तो लोका हा, सर्वा हा कामा, सर्वे लोक सर्वाहा काम सर्वे काम उनको वो चाहिए और उपाय हो गया कि आत्म प्राप्ति से ये सब मिल जाएगा तो फिर गए अभी तद ह उभये ये दोनों देव और असुर अनु बुबुधीरे अनु बुबुधीरे अनु अर्थात पश्चात बुबुधीरे अर्थात ये सब उनको बोधन हुआ जाने कैसे जाने कहते हैं प्रजापति तो अपने जागा में रह कर के घोषणा किए कहते हैं कैसे कान से कान होकर के चलता है ये हम लोग कैसे सुने ये जिस दिन प्रयागराज में वो दुर्घटना हो गया तो जितने समय तक हम लोग वो स्टामपेट के अंदर थे तो हमको कुछ पता नहीं चला क्या हो रहा है कि बंद होकर के हम लोग पड़े हैं हम लोग भी आधा घंटा 40 मिनट तक उसमें खूब रहे फिर बुद्धि हुआ कि अब तो निकलना पड़ेगा आगे चल नहीं पाएंगे आगे आश्रम में पहुंचे आधा घंटा के अंदर हम लोग सुने कि ऐसा दुर्घटना हुआ है तो बीस पच्चीस लोग तो मारे गए हैं एक डेढ़ घंटा के बाद फिर कुछ किसी से मतलब कोई आए लेकिन पचास मारे गए हैं और दोपहर के बाद तक हम सुना कि सौ मारे गए हैं हम सोचा अच्छा हो सकता है हॉस्पिटल गए बाद में और और मरते रहे होंगे इस प्रकार तो अभी देखिए कैसे कान के कान हो करके और अगर असत्य भाषण करना थोड़ा लोगों का जैसे स्वभाव होता है ना एक कान से दूसरा कान चलेगा तो उसमें पाँच दस मिल जाएंगे तो, दृष्टांत तो दिखाया कि बुद्धि थोड़ा थक न जाए अर्थात इसी प्रकार से कान से कान होकर के संवाद चलता है इसी प्रकार की देवता असुर प्रजापति का बात सब सुने सुनकर के ते ह ऊँचू अपने में सब विचार करने लगे तम आत्मानम अन्विच्छा जिस आत्मा का अनुभव होने से हमको सारे लोक सारे काम्य पदार्थ के ऊपर आधिपत्य आ जाएगा उस आत्मा का हम प्राप्त करेंगे यम आत्मा न मनुष्य सर्वांगश लोकान्नोति सर्वाश कामानी उनका इच्छा इसमें था सारे लोग चाहिए सारे काम चाहिए तो हाँ? सोचे कि चल, चलिए अभी चलेंगे प्रजापति के पास इन्द्रो हो एव देवान अभिप्र ब्राज अभिरोचन हो अगर देवता लोग सोचे हमको भी चाहिए ये असुर लोग भी सोचे हमको भी चाहिए किंतु अगर कोई पदार्थ जो हमको ज्ञान तो नहीं है ऐसा पदार्थ प्राप्त करना है वो गोष्ठी हमेशा सोचेगा कि हमारा जो सबसे उत्तम व्यक्ति उसी को ही भेजेंगे क्योंकि वही अगर सफल नहीं हो पाएगा तो हमारा गोष्ठी में कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा देवता लोग भी अपने राजा सबसे श्रेष्ठ इंद्र को भेजे और असुरों का राजा था विरोचन वो भी गया दोनों गए तौ हसंविधानम एव समित प्रजापति सकाशम आ जगमतु तौह असंविधानो संविधान अर्थात शत्रुत्व तो आपस में वो लोग दोनों नहीं कर किए नहीं देवता ता ता तो देवता असुरो ये तो सामान्यतः शत्रुत्व रहता ही है किंतु अभी लक्ष्य एक प्राप्त करना है उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो दोनों अभी आपस में और अर्थात विवाद नहीं किए चलते रहे किंतु किस लिए जा रहे वो दोनों एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं क्योंकि लक्ष्य क्या है सारे लोग चाहिए हमको और सारे काम्य पदार्थ चाहिए तो अगर वो अपना इच्छा उसको कह देगा तो अभी विवाद आरंभ हो जाएगा इसलिए अपना इच्छा तो दूसरों को नहीं कह रहा है किंतु ऊपर में विवाद नहीं कर रहे हैं इस प्रकार की गए दोनों समित पाणी हाथ में समिधा लेकर के श्रद्धा पूर्वक प्रजापति सकासम प्रजापति के पास गए अपना इच्छा को एक दूसरों को नहीं कहते हुए किंतु सामान्यतः शत्रु होने पर भी वहाँ शत्रुता का आचरण नहीं करते हुए गुरु के पास गए गुरु के पास जाएंगे तो श्रद्धा पूर्वक जाना है और ऐसा नहीं है कि हम गुरु के पास जा रहे हैं अररथ लेकर के अपना चतुरंगिनी सेना लेकर के मुकुटा लेकर के धनुष बहण ले करके वो सब नहीं ये सब को छोड़ करके शरीर मात्र से सर्वनिम्न कहते हैं कि उतने के साथ गए अर्थात अर्था कहते हैं कि महापुरुषों के पास जाते हैं जब कहते हैं न छत्र चामर ले करके जाना वो सब नहीं है साधारण जाना है तवह द्वा शतंग वर्षाणी ब्रह्मचर्यम उ सतुष तव प्रजापतिर उच किन्न उचतुर य आत्मा अपत पाप्मा बीजरो बिमृतुर्शोको बीजिगत्विपा सत्यम सत्यसकल्प स्व सर्वांश सर्वाँसलोका आपनोति सर्वांश कामान यस्तम यम आत्मा अनुव्य बीजाती भगवतो वचो वेदयंतम इच्छन तस्तम इति वो दोनों गए जाकर के प्रजापति के पास पहुँचे प्रजापति उनको कुछ नहीं कहे ये लोग गए हैं विद्या प्राप्ति के लिए तो पूरा प्रजापति कुछ नहीं कहे कहते वहाँ रहने लगे और रहेंगे तो कहते हैं सेवा पूर्वक सुश्रूषा करते हुए वहाँ रहें बत्तीस वर्ष रहने के बाद प्रजापति तो उनको कहे पूछे उनको द्वा त्रिंक शतम वर्षाणी ब्रह्मचर्य उतुष ब्रह्मचर्य वहाँ वास किए करने के बाद तव है प्रजापतिर उवाच प्रजापति वो दोनों को पूछे किम इच्छन तु तो अवास्तम आप दोनों क्या चाहते हुए यहाँ निवास कर रहे हैं बत्तीस वर्ष वास करने के बाद क्योंकि ये दोनों परस्पर का शत्रु है बत्तीस वर्ष एक जागा में सेवा करते हुए निवास कर रहे हैं तो तभी अर्थात होता है कि इनका चित्त थोड़ा शुद्ध हो गया क्योंकि अपने जागह में तो रोज़ रोज विवाद -रोज करते ही है यहाँ आकर के इतने दिन रहे तो इससे निश्चय हुआ कि इनका चित्त थोड़ा शुद्ध हुआ इसलिए आप दोनों वास कर रहे हैं तो उ, उ, वो हू चौतु वो कहे आपने ऐसे घोषणा करवाए थे जो आत्मा है जिसमें पाप पुण्य का संबंध नहीं हो सकता है जिसमें जरा का संबंध नहीं है मृत्यु नहीं होता है शोक क्षुधा और ये पिपासा ये सब नहीं है जो सत्य काम है सत्य संकल्प है उसको शास्त्र आचार्य से अन्वेषण करना है और उसको अनुभव भी कर लेना है जो इसको अनुभव कर लेता है उसको सारे लोक प्राप्त हो जाते हैं सारे काम्य पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं वो आत्मा को जो अनुविद्य शास्त्र आचार्य से जान करके आत्मत्व निश्चय कर लेता है ऐसा आपने कह कहे थे भगवतो वचो वेदयंते आपका वाणी से ऐसे जानते हैं तो मच्छन तो हम लोग उसको चाहते हो उस विद्या को प्राप्त करने के लिए यहाँ हम लोग निवास कर रहे हैं यह बात आख्याय का क्यों कह रहे हैं कहते हैं विद्या की प्रशंसा हो रही है जो विद्या आत्म विद्या उसकी प्रशंसा हो रही है कहते हैं कैसे प्रशंसा हुई नित्य शत्रु भी यह इसको प्राप्त करने के लिए मित्रवत रहे बत्तीस वर्ष रहे जब भी अपने अंदर में उनको द्वेष आया होगा तो वो लोग क्या सोचते होंगे अगर हमारा द्वेष फूटेगा तो क्या कहेंगे आप दोनों ही नर्मदा परिक्रमा करके आइए <laughs> इसलिए अगर हमको विद्या प्राप्त करना है नहीं नहीं हमको तो प्रस्थान तरीका अध्ययन तक पूरा करना है तब तो कहेंगे जो भी विवाद होता है भाई छोड़ो भाई भूल जाओ चलो यहाँ रहना है ना पता चलेगा तो दोनों को कहेंगे नर्मदा परिक्रमा के लिए जाओ अर्थात तो जब विद्या में महत्व होता है ये सब राग द्वेष को अलग रखते हैं विद्या में महत्व नहीं होने से ये सब ऊपर निकलता है ये दिखाया जाता है अर्थात विद्या की महत्व का स्तुति की जाती है प्रशंसा की जाती है ये दिखाया इसके द्वारा आख्यायिका उसी के लिए दिखाते हैं अर्थात तो ये विद्या कितना महती है और दूसरा इंद्र प्रजापत इंद्र विरोचन देशा इतने समर्थ लोग ये भी आकर के शुश्रूषा करके गुरु गृह में 32 वर्ष पर्यंत रहे जबकि प्रजापति एक दिन पूछे भी नहीं अर्थात इसी प्रकार की जो गुरु गृह में वास कर सकता है उसी को ही ये गुरु प्रसन्न होकर के विद्या देंगे आ आए तीन दिन के बाद कहेगा हम यह तीन दिन से है हमको पूछते नहीं कहेंगे वो क्या है समर्पण तो ऐसा ही है अर्थात गुरु को आचार्यों को पता है हमको कब क्या देना है क्या पढ़ाना है क्या हमको चाहिए वो जानते हैं इसको कहते हैं समर्पण ये सब चीज दिखाया जाता है गुरु के प्रति समर्पित तो हो जाना और ये विद्या में इतना महत्व आख्यायिका के द्वारा ये सब कहते हैं तौह प्रजापतिवाच यश अक्षिणीपुरुषो दृश्यत आत्मा ह उवाचदमृत अभय ब्रह्म अथ यो भगवो अपसु परीख्यायते या आदर्शे कतम ऐसा एसु सर्वु अन्तेसु परीख्या ह उवाच ये लोग कहे कि आप जिस आत्मा के बारे में सूचना दिए थे हम उस आत्मा का ज्ञान करने के लिए आए हैं अभी प्रजापति कहते हैं कि यह ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते थे ऐसा आत्मा ये चक्षु में जो पुरुष दिखता है यही आत्मा कहते हैं चक्षु में पुरुष दिखता है ये तो कहेंगे कि तो हमको कुछ दिखता नहीं दिखता है तो छाया ही दिखता है कहते हैं यह दिखता है उन्ही को जो लो निवृत्ति क्षण जिनका अंदर में इच्छा नहीं है चित्त शुद्ध है विरक्त है एकाग्र चित्त है मुमुक्षु है उन्हीं को ही है दिखता है तो जब तक हमको दिखता नहीं दक्षिण चक्षु में कहते हैं कि अर्थात तो हमारी वो स्थिति आई नहीं है किंतु तो वास्तविक कि ये जब स्थिति आ जाती है वो तो दक्षिण चक्षु में दिखना इसका रहस्य हम समझ जाते हैं नहीं कि जो इसमें अंदर में बैराग्य दृढ़ है मुमुक्षु तो दृढ़ है और किसी का आँख में देखेगा और कहीं हाथ दिख गया ये सब का रहस्य ये है कि सामर्थ्य जब आ जाता है फिर उस आत्मतत्व का अनुभव हो जाता है जो योगी है वो उसको अनुभव कर लेते हैं अर्थात जिनके पास ये साधन चतुष्टय दृढ़ है वो लोग इसको अनुभव कर लेते हैं अक्षिणी कहने का तात्पर्य है कि अन्यत्र विचार करके दिखाते हैं यह जो परमात्मा है वो इसी प्रत्येक शरीर में विद्यमान है तो परमात्मा रूपेण विद्यमान है ना जीव रूपेण विद्यमान है जीव रूपेण अनेन आत्मा न अनुप्रवेश नाम रूप अने जीवन अने ना जीवे न आत्मा ना दोनों है अने जीवन आत्मा ना जीव रूप से प्रवेश किया और यह जीव कहते हैं कि जागृत अवस्था में इंद्रिय में अनुभूत होता है और इंद्रिय में चक्षु श्रेष्ठ है और दोनों चक्षु में दक्षिण चक्षु श्रेष्ठ है तो इसलिए जागृत अवस्था में कह दिया जाता है कि दक्षिण चक्षु में ही ये जीव विद्यमान है क्योंकि वही सबसे उसका श्रेष्ठ स्थान है तो कह दिया जाता है किंतु तो नहीं कि दक्षिणचक्षु में देखने से आप अपना आँख से देखेंगे और उसको देख लेंगे वो नहीं प्रजापति अभी कह रहे हैं कि दक्षिण चक्षु में जो दिखते यहाँ तो अक्षिणीय पुरुषों दृश्य दक्षिण चक्षु नहीं कह गया एष आत्मा चक्षु में जो पुरुष विद्यमान है वही आत्मा एक तदादमृत एक अभयम एतद, एतद, एतद ब्रह्म जो हमने कहा था अमृत अभय ब्रह्म वो वही है जो चक्षु में है अथ यो अयम भगवो अब्सु परीक्षा यश अयम आदर्श कतम ऐसा अभी यह दोनों पूछते हैं यो अयम भगव भगव अर्थात प्रजापति को ये लोग पूछते हैं जो जल में दिखता है जो आदर्श में आदर्श में दर्पण में दिखता है यह सबसे कतम ऐसा यह आत्मा कौन है क्योंकि प्रजापति ने कह दिए जो दक्षिण जो चक्षु में दिखता है चक्षु में जो दिखता है कहेगा कि ये तो हमारी प्रतिबिंब उसका चक्षु में दिखता है जैसे ये चक्षु में प्रतिबिंब दिखता है इसी प्रकार की तो कहते हैं कि अगर हम जल का सामने खड़े हुए ये भी तो प्रतिबिंब दिखता है और तीसरा जगह दिखाते हैं जो कि दर्पण के सामने खड़े हुए वहाँ भी तो प्रतिबिंब दिखता है आप कह दिए जो चक्षु में दिखता है वही आत्मा तो समान चीज़ तो दर्पण में दिखता है जल में भी दिखता है तो तीन स्थान हो गया अभी ये तीनों में से फिर किशु कहेंगे आत्मा प्रजापति आगे कहते हैं कि ऐसा एव एसु सर्वेशु अंतु परीक्षा थे प्रजापति जान लिए कि अभी तो उनका बुद्धि शुद्ध नहीं हुआ ये वही छाया को प्रतिबिंब को ही आत्मा मानते हैं क्योंकि जो तीनों चीज कहा गया चक्षु अथवा ये जल अथवा ये दर्पण आदर्श इसमें क्या दिखता है प्रतिबिंब ही दिखता है न अर्थात तो प्रतिबिंब को ही ये लोग आत्मा मान रहे हैं प्रजापति अभी उत्तर देता है कि अर्थात तो इनको तो अभी सामर्थ्य नहीं आया है कह देता है कि ऐसा व जो आत्मा में कहा था वो यही है जो आप लोग कह रहे हैं इसी प्रकार के ऐसा व और कहेंगे अच्छा हम लोग जो तीन कह रहे हैं इसी में कोई होगा क्या तो कहते हैं कि ऐसा सर्वेश अंतु परीक्षा सभी में यही अनुभव हो रहा है तो सभी जीव में सभी प्राणी में यही अनुभव हो रहा है केवल आप जो कह देंगे तीन जगह में प्रतिबिंब ऐसा नहीं सभी प्राणी में ये प्रतिबिंबित तो होता है ये लोग अभी उसको कितना समझे ये लोग कह रहे थे कि प्रतिबिंब हो रहा है परम ये प्रजापति कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी में प्रतिबिंबित हो रहा है केवल ये तीन स्थान पर नहीं है चित्त जब शुद्ध होता है कहते हैं ये सब का विचार करके धीरे धीरे ग्रहण करता है नहीं तो ग्रहण नहीं कर पाता है अभी ये लोगों को किंतु संशय हुआ क्योंकि सभी प्राणी में यही दिखता है और वो जलपात्र में भी दिखता है दर्पण में भी दिखता है तो ये छाया ही तो है प्रतिबिंब ही है प्रजापति और थोड़ा उनको कहते हैं कि और थोड़ा बता देते हैं कि आप लोग और थोड़ा विचार करके थोड़ा देख लीजिए तो चित्त अगर शुद्ध है तो आप ग्रहण कर सकते हैं और उपाय थोड़ा दे देते हैं उदसराव आत्मा अवेक्ष्य यदात्मनों नीजानीतस्तमें प्रवृत उदशराव अवेक्षाचक्राते तौं प्रजापतिवाच किंग पश्यथी तौह उचतु सर्वद आवाम भगव आत्मा पश्या आलोम भ्य आ नखेभ्य प्रतिपम्ती प्रजापति अभी उनको एक और उपाय बता देते हैं उद सराव सराव पात्र जल का पात्र उसमें आत्मानम अवेक्ष आप लोग जाकर के आत्मा का उसमें दर्शन करिए और अगर आत्मा का ज्ञान आपको नहीं होता है आत्मनो न विजानित तन में प्रवृतम आकर के मेरे को बताइए तीन जगह पहले विचार हो गया आगे प्रजापति और कहते हैं कि आप जा करके जल में अपने आपको देखिए पहले वो लोग कहे थे कि जल में जो प्रतिबिंब दिखता है तीन में ये भी एक दिए थे प्रजापति अभी फिर उधर ही भेज रहे हैं तो क्यों कहते हैं कि वही उपाय है आपको ग्रहण हो रहा है क्या चित्त अगर शुद्ध होता है वो वहीं से ग्रहण कर लेता है शुद्ध नहीं है जैसे हम लोग पहले देखे थे अक्षेत्र ज्ञा ऊपरी ऊपरी न तर्यंत युह क्यों अन्य न प्रत्यूढ़ा चित्त शुद्ध नहीं है तो उसी को जानते हैं किंतु उसी को नहीं जान पाते हैं प्रजापति अभी उनको और उपाय थोड़ा बता देते हैं तन में प्रभृतम अगर आपको कि आप नहीं पता चलता है तो आके मेरे को बताइए तव तो हो उदशरा चक्र चक्राते वो लोग गए जलपात्र के पास आप देखे देख करके वो लोग सोचे अच्छा हम तो देख लिए पहले तो चक्षु में कहते थे अभी जलपात्र में कहें चक्षु के अपेक्षा जलपात्र में और थोड़ा बड़ा दिखेगा ना और उनको और थोड़ा निश्चय हो गया प्रजापति चक्षु में जिस चीज़ को कहे थे हम लोग जिस चीज़ के बारे में उनको फिर पूछे तीन जागह में से किस को वो अभी जलपात्र में थोड़ा बड़ा दिखा करके हमको निश्चय करवा दिए यही तो हो गया बस जलपात्र में जो दिखते हैं चक्षु में वही दिखता था अब निश्चय हो गए हो करके फिर आकर कर कर बताए नहीं क्योंकि निश्चय हो गए जैसा कहते हैं ना इसका क्या समाधान है आचार्य कह दिए कि आप भैमी में जाइए ये सूत्र में थोड़ा देख लीजिए कह देखा कहते हो स्पष्ट हो गया स्पष्ट होके चल दिए भाई आपको सही में स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ ये क्या है इसलिए आ के फिर कहना है ना हाँ जी हमने देखा तो इसका तात्पर्य यह है ये लोग किंतु और के कहे नहीं प्रजापति किन्तु आचार्य है बत्तीस वर्ष से ये लोग यहाँ सेवा किए हैं फिर आपने पार्श्व से प्रजापति कहते हैं तौह तो प्रजापतिर्वाच किंग पश्य थे आप लोग ने क्या देखता है पूछते हैं तौह तो उच तु वो लोग कहे सर्व एव इदम आवांग भगव आत्मनम पश्या हम तो आत्मा को पूरा पूरा देख रहे हैं जलपात्र में आत्मा को पूरा पूरा देख रहे हैं कैसे वर्णन कर रहे हैं आ लोमभ्य आ नखेभ्य प्रतिरूप मिति हम अपना प्रतिरूप को पूरा देख रहे हैं और नख से लेकर के लोम पर्यंत कैसो पर्यंत हम पूरा पूरा देख लिए तो जो दक्षिण चक्षु में देख रहे थे प्रजापति बड़ा स्थान को भेजें वहाँ भी उसी को देख रहे हैं तव तो है प्रजापति रुवाच प्रजापति और एक फिर क्या कहते हैं और एक मौका देते हैं कहते हैं जिसको आप देखते हैं हम कहते हैं कि वो बिजरो विमृत्यु बिशोको वो विमृत्यु अर्थात तो उसका कोई परिवर्तन होना नहीं है उसका कोई जरा आना नहीं है कोई विपरिणाम अपक्ष नहीं है जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वो जलपात्र में उसका विपरिणाम होता है नहीं होता है हो जाता है तो देख करके आप फिर भी उसी को मानते हैं कि यही आत्मा है जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसी को आत्मा मान रहे हैं जो कि परिवर्तन होने वाला चीज है अगर आपको ये ज्ञान नहीं हुआ प्रजापति और एक मौका देते हैं तव तो है प्रजापतिवाच साधुअलंकृतो सुवसनो परिष्कृतो भूतवा उदसरावे अवेक्षेथा तव तो है साधुअलंकृतो सुवसनो परिष्कृतो भूतवा उदसरावे वे अवेक्षा तो वह प्रजापति वाच किंग पश्य थी अभी वो दोनों को प्रजापति ने कहा अब तक तो 32 वर्ष गुरुगृह में रहे थे और ये सब अर्थात जब विद्या अध्ययन करना है उस समय में व्रत बहुत है तब भूमि चयन करना है ये जो बाल इत्यादि इसका केश विमोचन नहीं करना है उसका कोई अर्थात प्रसाधन नहीं करना है नाखून इत्यादि ये सब अर्थात शरीर को सजाना नहीं है ये सब शरीर में महत्व बुद्धि नहीं रखना है और भोजन इत्यादि में बहुत सारे नियम नियम रखना है अभी पूरा हो गया तो प्रजापति कहते हैं कि ठीक है आप लोग जा करके अभी साधु अलंकृत हो ये सब कर लीजिए अलंकार सब ग्रहण कर लीजिए शुवसनम अर्थात अच्छा वस्त्र सब परिधान कर लीजिए करके परिष्कृत अर्थात ये सब जो शरीर में केसर नख इत्यादि इनके जो वृद्धि हुई है इसको परिष्कार करके और सुबसन अच्छा वस्त्र धारण करके अलंकार धारण करके पुनः जा करके यह जलपात्र के पास देखिए पहले कहे थे कि आपका जो रूप है बत्तीस साल के बाद उसी रूप से देखिए अभी जा करके कुछ रूप परिवर्तन करके तब देखिए तो अभी जो दूसरा रूप दिखेगा वो क्या पूर्व रूपों के जैसा समान दिखेगा नहीं दिखेगा प्रजापति ने सीधा भी बता देते हैं कि देखिए ये परिवर्तनशील चीज है इसको आप आत्मा कैसे मान सकते हैं आ तो भी अगर मानेंगे इसको अर्थात तो बिल्कुल आपके बुद्धि अभी में ही है अभी समय ही नहीं हुआ चित्त शुद्ध नहीं हुआ ये सब उपाय बताते हैं हम किस स्तर में पदार्थों को ग्रहण करते हैं मैं कहने से किसको मानते हैं ये सब स्तर दिखाया जा रहा है जैसे प्रजापति ने कहे कि ये सब करके आप जलपात्र में पुनः देख लीजिए बोलो तवह तो साधु अलंकृत तो हो सुवसनो परिष्कृतो भूतवा उदसरा वे अवेक्षांग चक्राते जलपात्र में देखें तवह प्रजापति रुवाच किंग पश्य थी प्रजापति ने पूछे अभी क्या देख रहे हैं तौचतु यथेवेद आवाम भगवह साधुअलृतौ सुवसनौ पिष्कृत स्व एवं एवा इमो भगवह साधुअलृतौ सुवसनौ पिष्कत आमा उचदमृत एक ब्रह्मेती तौह शातहृदय प्रब्रजतु तौह वो दोन दोन कौन कौन हे इंद्र विरोचन उचतु अभी देख लिए जलपात्र में कहते हैं कि यथा यथा एव इदम आवाम भगवह है भगवह संबोधन करते हैं प्रजापति का यथा एव इदम हम लोग दोनों इसको आवाम हम अपने आप को दोनों को कैसे देखते हैं अभी कहते हैं साधु अलंकृत अच्छा अलंकार है हम में सुवसन हमारा वस्त्र भी महार्घ है परिष्कृत हम लोग बिल्कुल एकदम स्वच्छ स्वच्छ अर्थात हमारा शरीर तो एकदम अभिशुद्ध है स्व स्व अर्थात स्वयं एवम एव इमो भौगव अर्थात जैसे स्व हम है ऐसे इमो इमो अर्थात जो पात्र में दिखता है जैसे हम है ऐसे पात्र में दिखता है अर्थात हम जो है हम ही वो पात्र में दिखते हैं इस प्रकार की उनके बुद्धि पात्र में जो है कैसा है कहते हैं साधु अलंकृत हो शुसन इति ऐसा आत्मा इति हो अभी प्रजापति ने कह दिए इनका अभी तो समय हुआ ही नहीं प्रजापति ने कहते हैं ऐसा आत्मा प्रजापति ने नहीं कहते हैं कि जिसको आप ग्रहण करते हैं वो आत्मा को मैं नहीं कह रहा हूँ कहते हैं कि ऐसा आत्मा यही आत्मा है प्रजापति इसके द्वारा नहीं वास्तव कह रहे हैं कि जो दिख रहा है प्रतिबिंब वो आत्मा है ऐसा नहीं कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यह जो प्रतिबिंब आप लोग जिसको मान रहे हैं यह प्रतिबिंब का जो बिंब है वो बिंब का जो अंदर में है वो आत्मा है जिसको कहा था दक्षिण चक्षु में जो कि योगियों के द्वारा अनुभव होता है जो जीव दक्षिण चक्षु में है जो कि वास्तव परमात्मा ही है इसी प्रकार की आप दोनों कह रहे हैं कि जलपात्र में तो हम ही है तो आप वास्तविक तो जो है ऐसा आत्मा क्योंकि आप नहीं कह रहे हैं कि मैं अपना यह शरीर को देख रहा हूँ मेरा वो शरीर है इस प्रकार की आप नहीं कह रहे आप तो कह रहे हैं तो हम अपने को देख रहे हैं आवा जो हम है हम तो हम ही को ही देख रहे हैं जो आप है प्रजापति कहते हैं जो आप है वही आत्मा है किंतु आप मान रहे हैं ये प्रतिबिंब को तात्पर्य यहाँ यो है ऐसा आत्मा अर्थात जो आप कह रहे हैं कि आवाम हम कहते हैं वही आत्मा है किंतु आप उसको भ्रांति से ये प्रतिबिंब को मान रहे हैं तऊ वो लोग तो सोच रहे हैं ये प्रतिबिंब ही आत्मा है कहते हैं प्रसन्न हो गए क्योंकि तीन बार बातचीत हो गया दक्षिणा चक्षु कह दिए आगे उदर शराबा में जो परिष्कार होने से पहले और परिष्कार होने के बाद तीनों में एक ही चीज़ अनुभव की वही प्रतिबिंब अब निश्चय हो गए क्योंकि तीन बार अगर कहा जाएगा तो और संशय नहीं रहेगा कहते हैं शांत हृदयो कहते हैं कृतार्थ हो गए जो हमको जानना था जान लिए प्र ब्रजरतु ब्रजतु बब्रजतु अब वो दोनों अपने स्थान पर चले गए कृतार्थबुद्धि हो कर के प्रजापति ने आगे फिर कहते हैं अर्थात उनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ इसलिए ग्रहण नहीं कर पाए ये चित्त शुद्ध होने के लिए कहते हैं आगे फिर और बताते हैं बत्तीस साल चित्त शुद्ध हुआ तो इतने उनको उपदेश दिए आगे और शुद्ध होना चाहिए तौ अन्वेक्ष्य प्रजापतिवाच अभ्य आत्मा अनुविद्य व्रजत युपनिषदो भविष्य दैवा वा असुरा वे परा भविष्य सह शांतृदय विरोचन असुरा जगाम तेभ्यो एकषद प्रोवाच आत्माह आत्मा परचर्य आत्मान एव महयन आत्मनम परिचरण उभौलोको आत्मौति इम च अमम इति ये दोनों को देखे करके प्रजापति ने कहे इनका सामने नहीं है क्योंकि वो लोग दोनों तो प्र ब्रजतु वो दोनों तो चल दिए कृतार्थ मान करके अपने आप को किंतु प्रजापति ने पीछे से कहते हैं अनुपलभ्य आत्मान अनुविद्य ब्रजतो यह दोनों आत्मा का अनुभव नहीं किए हैं इसका मैं ही मतलब स्वरूप का अनुभव नहीं किए नहीं जान पाए और जो जा रहे हैं ये दोनों का बीच में यतर जो एक उपनिषदो उपनिषदों अभी ये दोनों से जिस जो यह आत्मा बोल करके यह प्रतिबिंब को मान लिया है अर्थात अभी प्रजापति नहीं कहते हैं कि ये दोनों ही अर्थात भ्रांत है अथवा ये दोनों ही आ, समझ लिए हैं इस प्रकार के नहीं कहते हैं ये दोनों का बीच में जो भ्रांत है इस प्रकार के कहते हैं क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों में किसी को ज्ञान भी हो गया होगा क्योंकि दोनों में से तो कोई सीधा नहीं कह दिया कि नहीं नहीं मेरे को ज्ञान हुआ नहीं इस प्रकार की कोई कहा नहीं तो प्रजापति ने कहते हैं कि जो प्रतिबिंब को मान कर के जा रहा है देवा असुरावा जो देवता हो अथवा असुर हो खगर यह इस प्रकार की प्रतिबिंब को आत्मा मान कर जो जा रहा है एक उपनिषदो भविष्य अर्थात प्रतिबिंबों को ही आत्मा मानने वाला जो होगा वो परा भविष्य पराजित तो हो जाएगा सः शांत हृदय विरोचन असुरान् जगामः अभी विरोचन तो शांत होके असुरों के पास चला गया तेब्योह एक उपनिषद प्रवाच उपनिषद ज्ञान के लिए प्रजापति के पास गया था जो उपनिषद का ज्ञान हुआ इसको कह दिया क्या कह दिया कहते आत्मा एव यह महय आत्मा परिचर्य आत्मा शब्द से विरोचन प्रतिबिंब को ग्रहण किया था और प्रतिबिंब किसका है कहते है, शरीर का अर्थात बिंब ही वास्तव आत्मा है शरीर ही आत्मा है ये विरोचन का हो गया आत्मान एव इहयन क्योंकि वो दोनों जब उद में देखे कहे कि हम तो अपने आप को ही देख रहे हैं प्रजापति कह दिए कि ऐसा आत्मा अर्थात अपने आप को देख रहे हैं किसको देख रहे हैं शरीर को देख रहे थे इसलिए वो शरीर को ही आत्मा मान लिया महयन उसको पूजा करते हुए आत्मानम परिचरण आत्मा का सेवा करते हुए अर्थात उसको और भोग देते हुए विरोचन ने ये बात कहा कि इह लोक परलोक ये दोनों लोकों को प्राप्त कर लेगा शरीर को महत्व दीजिए शरीर को पूजा करिए शरीर को भोग देते रहिए उसी के द्वारा इस लोग को पर लोग को दोनों को प्राप्त कर लेगा ये किनका उपनिषद हो गया विरोचन का जाकर के किसी को कहा ये बात असुरों को कह दिया तो यह शरीर के पीछे जो ज़्यादा पड़े रहना है, कहते हैं ये सब असुरों का कार्य हुआ आज यहाँ तक त्र संभव शो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाई प्रत्यक्ष ब्रह्मा से मेह प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशतमश सत्यमिशम तन्वे तदमि हविदक्ता ओ शांति शांति शांति और ऋषभो विश्व